तो क्या समझ में आया समाधान से सामाजिकता सामाजिकता से सदुपयोग से समृद्धि तो समृद्धि का पहला चरण क्या है समाधान संपन्न आवश्यकताओं को ठीक से पहचानना अभी क्या हो गया भ्रमित स्थिति में सुविधा में सुख को ढूंढने का अभ्यास रहता है तो शरीर के लिए ये सुविधाएं हैं इनकी आवश्यकता को हम पहचान ही नहीं पाते क्योंकि सुख जो है वो जीवन की आवश्यकता है सम्मान हाँ ये भी ये भी ये भी हाँ ये भी तो नीचे का देखो किसी ने लाइन ड्रॉ किया है वो भी मिटा देना तो <clears throat> सम्मान से सुविधा को जोड़ दिया तो थिंग्स बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया आप अब हल ही नहीं सोचता क्योंकि अब जब सुविधा की बात करें तो आप सम्मान की बात करने लगोगे जब सम्मान की बात करने जाएंगे तो आप सुविधा की बात करने लग जाओगे इस प्रकार से वो आवश्यकता क्या है हम उसको ठीक ठीक पहचानने वाले नहीं हैं ये ठीक हो गया तो समाधान के साथ समृद्धि क्योंकि उसके बीच में सामाजिकता आ गई सामाजिकता के साथ सहयोग पुनः सामाजिकता से समाधान होता ही मैं सामाजिक हूँ तो मुझे अच्छा लगता है आपको भी ठीक लगता है तो समाधान से सामाजिकता उसका एक लूप चला के वापस समाधान पुनः मूल्यांकन करेंगे ना और एक लूप चला के साथ में मिलके काम करेंगे तो ये कुल मिला के बात बनी तो अब अब हम क्या हो गया यहां से हम साथ मिलके काम करने के लायक हुए इसके पहले हम साथ मिलके काम करने के लायक ही नहीं है हो सकता है कि हमारे में बहुत सारी योग्यताएं हों काम करने की क्योंकि अभी तक हमने अकेले काम करने के लिए बहुत सारा काम स्ट्रगल किया है और वो बहुत सारी स्किल्स हैं हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं है वो भी सदुपयोग हो जाएगी आसान हो गया अब तो है ना बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं साथ में काम करना शुरू करते हैं और उनमें सामाजिकता नहीं रहती तो दिक्कत आती है फिर बोलते भैया मेरे को अकेले का कोई काम दे दो मैं बढ़िया काम करके दिखा दूंगा है ना मैंने कहा हमको काम नहीं देखना किसी लर्निंग क्या है किस काम के लिए हम लोग यहाँ पे कि हम साथ जीना सीखें अकेले अकेले तो हम बहुत काम करके मारे क्योंकि पहले अकेले जीने के लिए तो सारा कुछ करके रखे हैं साथ में जीना सीखना ये बेटा दो इधर वाला है हाँ वो अब रहने दो बेटा अभी छोड़ दो अब रख दो पे देखो लोग सब बोल रहे हैं बात बची है अभी थैंक यू नहीं रह दीजिए थैंक यू बोल दिया आपको हमने थैंक यू बोल दिया क्या बोल दिया ठीक है ना <coughs> तो अकेले में बहुत सारा काम हमको आता ही था जैसे दीदियों के साथ दिक्कत है बढ़िया खाना बनाने जानती लेकिन किसी के साथ नहीं बना सकते भाइयों के साथ है है ना कुछ काम करना जानते हैं लेकिन किसी के साथ बैठ के कर ही नहीं सकते हैं। तो ये तो पुराने लोगों के साथ बात हो गई है ना अब इस विधि से तो कोई काम सीखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं उसके लिए सामाजिकता का मुद्दा आ गया वो सामाजिकता को पहले पकड़ेगा काम तो उसको आता ही था कोई कोई काम नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं अब सामाजिक गुजरने के बाद काम करना कौन सी बड़ी बात है एक आदमी कुछ करता है बैठ कर उसको असिस्टेंस ही करता रहता है बड़े आराम से वो उसके सहायक में सीखता रहता है कुछ भी दिक्कत है जो बड़ी से बड़ी दिक्कत है थी वो एक मिनट में हल हो गई मुख्य संकट अपना आदमी होकर आदमी के साथ जीना नहीं आया कुल ये संकट है।, है ना उसको अब धीरे धीरे धीरे अपने को ड्रिल डाउन करके प्रैक्टिकल मुद्दों पर आने की बात बनी चलिए इस प्रकार से ईश्वर श्रयपूर्वक अब कोई प्रतिफल प्राप्त हो गया तो जो भी प्रोडक्ट बना इस प्रोडक्ट का मूल्यांकन किस आधार पर हो रहा है इसका रेट क्या होगा दाम क्या हुआ इसका मूल्यांकन तो किसी भी प्रोडक्ट पर लगने वाले मानव श्रम के आधार पर उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे कर लेते हैं मानव श्रम अब समृद्धि के लिए दो चीज़ें समझ में आई एक तो प्रीरिक्विजिट की बात हमने करी वो है सामाजिकता सामाजिकता के लिए चाहिए सदुपयोग अधिकार को ठीक से समझ पाना दोनों चीज़ें समझने के बाद समाधान हुआ उससे हमारे को सामाजिकता हुआ सदुपयोग करने लगे और अब श्रमपूर्वक प्राप्त हो गया तो दूसरी दूसरा मुद्दा यह बना उत्पादन तो हो गया लेकिन कोई भी एक व्यवस्था अपने में पर्याप्त सभी साधनों का उत्पादन नहीं कर सकती क्योंकि वो समृद्धि विधि से भी हमको जुड़ना ही है तो कोई भी एक व्यवस्था जिगलू भी सभी चीजों की सभी तरह की चीजों से थोड़ी उत्पादित कर लेता है उस तरह का सोचना भी नहीं कितने तरह के कर सकते हैं वो सोचते जाएंगे लेकिन सब तरह के फिर भी नहीं कर सकते हैं। तो विनिमय की बात आई जब विनिमय की बात आएगी तो क्या निकल के आएगा आप मानव श्रम के आधार पर उसका प्रोडक्ट का कीमत तय होगा कैसे तय हुआ कि एक लीटर दूध में कितना ह्यूमन एफर्ट लगता है तो हो सकता है दूध का, का दाम क्या हो गया दूध का दाम हो गया 0.5 फाइव आवर्स पर लीटर क्या हो गया एक उदाहरण दे आपको 0.5 फाइव आवर्स पर लीटर कैसे निकला गौशाला में पारंगत लोग जो रहते हैं एकदम परफेक्ट पारंगत तकनीक को पहचान लिया ये सब होने के बाद साल दो साल तीन साल में हम कितना काम कर पाए कितने लोगों ने अपने कितने घंटों को लगाया उसमें भी तीन तरह के लोग हैं एक होते है ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग का घंटा उसमें जोड़ते नहीं है एक होता है हाफ ट्रेंड तो वो दो घंटे के बराबर जब होता है तो उसका एक घंटा ही जोड़ते हैं और एक होता है ट्रेंड उसका एक घंटा बराबर एक घंटा इसका दो घंटा बराबर एक घंटा उसका कितना भी घंटा बराबर ज़ीरो घंटा इस प्रकार से जोड़ा तो ये जोड़ने के बाद क्या निकला ट्रेनिंग जरूरी है ट्रेनिंग में नुकसान करता है तो जितना काम करता है उससे ज़्यादा नुकसान करके आता है बट देट कॉज वी विल बियर बिकॉज वो जो आवश्यकता है हमारे लिए शिक्षा का वस्तु है इस प्रकार से देखेंगे तो अब सारा उत्पादन यहां पर शिक्षा का वस्तु है हमारे यहां उत्पादन हम काम नहीं है क्योंकि मानव काम करने की चीज नहीं है बेल काम करने की चीज है व्यवहार के लिए कार्य है किसके लिए कार्य है बात समझ आ रही है व्यवहार के लिए कार्य व्यवहार कार क्या है बबीता दीदी शिक्षा मानव में मानव के प्रति साथ जो भी व्यवहार का मुद्दा कुल मिलाकर शिक्षा ही है एजुकेशन ही कुल मिलाकर व्यवहार है तो सारे काम हम कर रहे हैं वो काम नहीं है काम का बोझा का मतलब ही है कि व्यवहार में उसको हम समर्पित नहीं कर पा रहे मतलब वो एजुकेशन में नहीं जुड़ रहा है तो हमारे लिए वो लेबर हो गया लेबर देन वी देन वी हैव ए फीलिंग ऑफ लेबर मानव धरती पर काम करने के लिए नहीं बनाए मानव मानव के साथ व्यवहार करने की बात हो रही है और व्यवहार के लिए कार्य है कार्य के लिए व्यवहार नहीं है तो अब क्या होगा सारा उत्पादन व्यवस्था जो है वो शिक्षा की वस्तु है ठीक है आप कुछ करते हो आपके बच्चे उसको देख रहे होते हैं, वो शिक्षा हो रही होती है उसकी तो आप आप आप उस उस एंगल से काम को करते हो समृद्धि की भी शिक्षा देनी है उनको समाधान की शिक्षा और समृद्धि की शिक्षा ठीक तो माना और बेल में अंतर है बेल कहा खाना खाता है काम पे लगा रहता है मानव में ऐसा नहीं हो सकता है कितने बढ़िया खिलाड़ू काम पे लग जाए उसको तृप्ति नहीं है मानव व्यवहार करके ही तृप्त होता है मानव व्यवहार करके तृप्त होता है मानव व्यवहार पूर्वक तृप्ति को महसूस करता है मानव व्यवहार पूर्वक तप्त होता है यहाँ पर व्यवहार क्या करें शिक्षा अब शिक्षा देनी है किसकी शिक्षा देनी है समाधान की शिक्षा और समृद्धि की शिक्षा अब देखिए अगली पीढ़ी इसमें जुड़ती चली जा रही है समाधान और समृद्धि की शिक्षा के लिए अब हम कार्य को पहचानते हैं जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक प्रकार का कार्य है कि नहीं बोलना कार्य है लेकिन कितने पैसे दे आदमी को इतने घंटे बुलवा सकते हो आप बुलवा सकते हो अच्छा बुलवाना छोड़ो कितने पैसे दे के हम लोगों को बिठा के यहां सुनवा सकते हैं ये ज्यादा बड़ा अपना जुड़ गया तो बहुत बड़ा हो गया नहीं सुनने वाले ही नहीं है <laughs> अब क्या हो गया ये बात समझ में आ गई लेकिन इसके बीच में अगर शिक्षा का कंटेंट है व्यवहार है तो ये सारा बोला देखिए क्या आदमी के मेहनत को कहा सम्मान दे पाए हम आदमी की मेहनत सम्मानित इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो सारे कार्य जो ना व्यवहार में दौड़ रहे थे व्यवहार की तरफ दौड़ रहे हैं और व्यवहार हमको आया ही नहीं तो सब कुछ करके भी हम अधूरे का अधूरे बैठे हैं इतना कर्म प्रधान इसको बोलते हैं कर्म संस्कृति कर्म संस्कृति भ्रमित मानव संस्कृति लिखो भ्रमित भ्रमित में कर्म संस्कृति की बात हो रही है जाग्रति पूर्वक जो है भ्रमित कर्म संस्कृति भ्रमित संस्कृति बराबर कर्म संस्कृति और कर्म करके कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं होता है कर्म को व्यवहार में नियोजित कर पाए तो संतुष्टि क्योंकि बिना कर्म के व्यवहार होता नहीं है तो संस्कृति किसकी बनी है जब भी बनेगी व्यवहार संस्कृति तो जागृति में भ्रम में कर्म संस्कृति जागृति में व्यवहार संस्कृति शिक्षा काय की शिक्षा समाधान और समृद्धि की समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए समाधान समृद्धि की शिक्षा एक दिन रोटी कमा खा ली है उतना पर्याप्त थोड़ी है हम रोटी कमा के खाते हैं इस प्रकार से भी है ना और उसकी शिक्षा उससे बच्चों का भी उत्तर हल हो जाता है आपकी जिंदगी और बच्चों की जिंदगी अलग अलग नहीं है अभी क्या हो गया हमने अलग अलग टुकड़ा कर दिया इसको, अभी जो हम नहीं करते हैं वो बच्चों से करवाना चाहते हैं हम समाधान समृद्धिपूर्वक जीते नहीं बच्चों को जीने देना चाहते हैं है ना अभी बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ आते तो अपने बच्चों के लिए लेकिन आने के बाद पता लगता है कि काम तो अपने पास ही आ गया क्या काम आ गया कि समाधान समृद्धि पूर्वक जीना ही उसके लिए समाधान समृद्धि की शिक्षा का स्रोत है तो अब क्या निकल गया है कि मेरे सभी आचरण को आप सब देख ही रहे हो देखो देख ही रहते किसमें क्या पानी पीता है ना ऐसा क्यों बोला ऐसा क्या करता है देखते हो तो हर एक आदमी दूसरे आदमी को देखते ही तो शिक्षा का स्रोत तो बने हुए हो शिक्षा की योग्यता नहीं है अब इस प्रकार से समाधान समृद्धि के साथ चलते हुए अब उत्पादन जो है सब शिक्षा की वस्तु हो गया जैसे यहाँ पर जो भी काम होता है वो सब एजुकेशन का कंटेंट है जब एजुकेशन का कंटेंट होता है तो लाइबिलिटी खत्म हर दिन रोटी रोटी बनाना रोटी बनाना भी एजुकेशन का कंटेंट रोटी बनाते हुए आदमी का मानसिकता कैसे रहता है वो भी रोटी का एजुकेशन का कंटेंट अब बच्चे आपको देख ही रहते हैं आप रोटी बना रहे हैं, एक दिन दो दिन चार दिन आपकी मानसिकता किस प्रकार चल रही है तो आप उसके लिए रोटी बनाते हुए मानसिकता की निरंतरता के अर्थ में एजुकेशन का कंटेंट कि नहीं हुआ इस प्रकार से हम संतुष्ट होते हैं कर्म करके हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हम बढ़िया बिल्डिंग बना के नहीं बना के संतुष्ट नहीं हो पाएंगे हम का संतुष्ट होंगे व्यवहार संस्कृति मतलब व्यवहार के अर्थ में कार्य व्यवहार को हम समझ चुके हैं व्यवहार का मतलब शिक्षा ही है कुल मिलाकर विचारपूर्वक ही शिक्षा होती है इसलिए बताया था विचार ही पूरा नहीं है तो व्यवहार नहीं कर सकते मतलब शिक्षा में अब हम नहीं आए और मानव का कुल मिलाकर जो सर्वोच्च आचरण है वो शिक्षा ही है आप आपका बच्चा आपके साथ शिक्षा विधि से जुड़ा हुआ है शुरुआत तो यहाँ से होती है वो वो अपने को आपको अपना रोल मॉडल मानता है है ना और हम हमारे में कंसिस्टेंसी के अभाव है हम वो पद खो देते हैं तो प्राकृतिक विधि से मानव में व्यवहार व्यवहार का मतलब क्या हुआ लिख लो परिभाषा व्यवहार इज इक्वल टू विचार पूर्णता हेतु विचार पूर्णता हेतु सहयोग ही व्यवहार है विचार पूर्णता हेतु सहयोग व्यवहार विचार पूर्णता का प्रमाण निर्विरोध विचार पूर्णता का प्रमाण मानव के प्रति निर्विरोध रहना होना तो यह समझ में आया क्या है व्यवहार हर मानव में मानव को वो जानना चाहता है मानव को जान लिया तो हाँ तो इसलिए तो आगे लिखवाए एक लाइन अभी शिक्षा को अपन अलग टुकड़ा मान के बैठ गया अभी तक टुकड़े कर दिया अपने कानून शिक्षा व्यवहार सब अलग अलग कर करके रखे हैं अभी अभी ये एक में एक घुसे हुए हैं तो वो पकड़ना तो शिक्षा क्या है जैसे आप मेरे साथ अभी शिक्षा काम कर रहे हो तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है ये व्यवहार ही हो रहा है क्या हो रहा है इसमें मानव क्या चीज है उसके प्रति आपके अंदर एक विचार की एक रूपता आ जाए आपका विचार कंप्लीट हो जाए योर थॉट बिकम्स कंप्लीट, रिगार्डिंग अस्तित्व में मानव का अध्ययन हो जाए है ना इसके लिए जो कुछ भी काम करते हैं उसका नाम व्यवहार है और इस व्यवहार को घटित करने के लिए सपोर्टिंग में कार्य होते रहते आपको खाना बना खिलाया जा रहा है वो व्यवहार नहीं है अभी मैं यहां कुछ बोल रहा हूं या लिख रहा हूं ये सब कार रहे है। जो हो रहा है फाइनली वो ये सब कहा जाकर है? कि आप यहां पर आए हो तो आपको मानव क्या है समझ में आ जाए तो मानव के प्रति निर्विरोध हो जाओ तो समाधान हो जाए मानव में कुल समाधान का मतलब कितना है मानव होकर मानव के प्रति निर्विरोध हो जाना ही मानव में समाधान की बात है ऐसे करने के लिए जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो व्यवहार है इसका दूसरा नाम देते हैं शिक्षा जब एक से अधिक में चला जाता है तो शिक्षा हो जाता है जब इसको समाज में ले जाते हैं डिजाइन में ले जाते हैं तो उसका नाम शिक्षा हो जाता है। one to one में one to all में व्यवहार, जब लेके जाते हैं तो एजुकेशन शिक्षा ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, है ना मेरा बच्चा यदि हमसे पूछता तो उसको हम एजुकेशन थोड़ी बोलते लेकिन होता तो वही होता काम उसी को हम मानव के अध्ययन से प्राप्त तो जो कुछ भी जानकारी है मानव के बारे में उसको यदि हम डिजाइन में ले जाते हैं तो यहाँ पर एजुकेशन शुरू हो जाती है उसका नाम एजुकेशन हाँ हाँ मिला कहा अभी अभी कहा मिला भ्रमित स्थिति में कहा मिला बच्चा जो भी है वो समझने के लिए ही जुड़ा हुआ, हाँ। तो तो हुआ तो हाँ। तो है पूछो पापा से समझना चाहते हो बोले क्या बात कर दी आपने चाहता तो मैं हूँ लेकिन कहाँ हो पा रहा है चाहते तो वही है पूछते रहते हैं मम्मी ये क्या है मम्मी वो क्या है पूछते हैं कि नहीं पूछते आप बोलते नहीं तो दूध पी खाए, बोर मत कर वो अपना सही काम कर रहा होता है वो तो अपना सही काम कर रहा होता है, है ना वो पूछता रहता है हर चीज़ को छू के देखना उसके बाद कुछ कमी लगी तो आपसे पूछ लेना इस प्रकार से वो तो एजुकेशन में ही चल रहा है और उसी में सपोर्टिंग आपको मान रहा है हमारा ध्यान नहीं है इसमें तो हम कहीं और डाइवर्टेड है ना तो हम इसको ठीक से फुलफिल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे में समाधान ही नहीं हुआ है समाधान के बिना दिखेंगे नहीं है तो समाधान अनुभव पूर्वक आया अनुभव पूर्वक समाधान आने से हमारे को ये समझ में आया कि न्याय अच्छा के याचक सही को समझना चाहते हैं अब ये व्यवहार करने की योग्यता हमारे में आई विचार पूर्ण मेरा होगा तब तो इनके विचार पूर्ण को सहयोग करेंगे तो कल जो बात किया था कि विचार के अभाव में व्यवहार है उसका मतलब समझ में आ गया कि हमारे में खुद में थॉट कम्प्लीट है तो इनके क्या कराएंगे अच्छा हम सोचते हैं थॉट सो, सो मेनी चीज से मिलके बनता है ऐसा नहीं है बन के एक ही होता है ना वो बन के तो एक वस्तु बनता है अभी हम विचारपूर्वक जिए ही तभी धरती बर्बाद करके बैठे हैं अगर हम विचारपूर्वक जीते तो धरती बर्बाद करने के बारे में कर पाते क्या बताइए ना इससे बड़ा बेकूक अब कालिदास के बाप हैगे नहीं ये इंडिकेट करता है कि हम लोग अभी तक कोई विचारपूर्वक जिये ही नहीं है तो क्या कर रहे करें कार्यपूर्वक जिए हैं है? सामने जो काम आ गया कर दिया जो सामने काम आ गया कर दिया करते चले गए और सोचे कि इससे तरप्ती हो जाएगी अभी नहीं हुई तो कल हो जाएगी कल नहीं हुई तो परसों हो जाएगी अब कुछ ऐसा काम ढूंढ कर लाता हूँ जैसे हमारे डॉक्टर साहब ये कुछ ऐसा काम ढूंढ लूँ कि अब ये दुनिया घूम के आ गए इनको तरप्ती नहीं हुई तो कुछ ऐसा काम कर लें जिसमें कि तरप्ती हो जाए ये करते रहते मानव व्यवहारपूर्वक तरपते व्यवहार क्या है विचारपूर्णता में सहयोग मेरा विचार हो पहले ये भी व्यवहार अपने साथ व्यवहार ठीक करो पहले उसको खोलो अभी इनको छोड़ दो खेलने कूदने तो जो करेंगे ठीक ही है कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है पहला टारगेट बनाया अपना विचारपूर्ण हो समाधानों हो हमको चीज़ें समझ में फिर ये सर्कल वहीं चालू होगा ये कैसे होगा कोई समाधानित आदमी ढूंढो उसके साथ अभ्यास अध्ययन विधि से चल के चलेगा तब तक हम जिएंगे कि नहीं जियेंगे कि जिंदगी रुकी रहेगी आप बोलोगे रुक जा जिंदगी मैं तो यार मिस कर गई ट्रेन तो अभी पहले इसको करके हूँ इस बीच में बढ़ा जाएंगे। बढ़ जाएंगे अपनी उम्र आगे बढ़ जाएगी तो क्या करें तो एक और लूप ले आए अपन साथ में एक लूप और लगा दो क्या लूप लगाए गए भाई समझदार होने के बाद जो काम करना है वो समझदारी के पहले से शुरू कर दो बुरा ही क्या है अब कैसे कर पाएंगे अनुकरण मॉडल में इस प्रकार से जैम पैक अपने को बना सकते हैं तो हम हर एक सेकेंड का हर एक मिनट का हर एक दिन का सदुपयोग कर सकते हैं और समय हमारे लिए सद एक प्रकार की जितना सदुपयोग करेंगे होंगे तो विचार पूर्णता में सहयोग व्यवहार इसी का नाम जब वन टू ऑल हो गया तो एजुकेशन बोलते हैं और one to one में में व्यवहार बोलते हैं समझ में ना नहीं है? अभी के लिए ठीक है वन टू वन में व्यवहार कहला दिया और वन टू ऑल के साथ क्या हो गया उसका नाम बदल गया भाई काम तो उतना ही है और क्या इसलिए बोल रहे शिक्षा व्यवहार का मुद्दा है इसलिए उसका दाम नहीं, नहीं। कार्य के बदले कार्य व्यवहार के बदले व्यवहार कार्य के बदले कार्य व्यवहार के बदले कार्य कार्य से बड़ा व्यवहार है व्यवहार दिया और कार्य ले लिया तो लॉस हो गया कि नहीं हो गया लॉस हो गया दुखी हो गए लॉस हो गया दुखी हो गए अब क्या हो गया कार्य के बदले कार्य हमने कोई कार्य किया हमने उसको विनिमय कर दिया किस मूल्यांकन पे वो मानव श्रम के मूल्यांकन पे मानव श्रम के मूल्यांकन गित पे हमने उसको विनिमय कर दिया तो ये हो गया अपने लिए अब ये ये हो गया मानवीय विनिमय कार्य के बदले कार्य कार्य के बदले कार्य अरे दूध के बदले लो के व्यवहार क्या हो गया इसमें दूध के बदले लो के इसमें कहाँ व्यवहार हो गया लेकिन दोनों का दाम कैसे तय हुआ मजबूरी से नहीं अभी कैसे दाम तय करते हो है ना इसलिए वो वो चल रहा है ना जो डिमांड एंड सप्लाई डिमांड दि सप्लाई का मतलब ये हुआ कि वो सब शोषण है तो इससे मुक्त होना है इसके मुक्त होने के लिए डिजाइन चाहिए है ना तो जैसे हम लोग जो भी काम करते हैं हम डिमांड सप्लाई के चक्कर में नहीं जाते हम अपनी आवश्यकता से काम करते हुए मानव समाज में भी कितने को हम क्या कर सकते हैं विनिमय करेंगे उसके डिजाइन के साथ ही काम करते हैं स नहीं है उस पर अलग से गोष्ठी करी रहे हैं इसलिए मैं उन सारे मुद्दों को अभी छोड़ दे रहा हूं। प्रैक्टिकल डिस्कशन कितना प्रोडक्शन होना है क्यों होना है वो सब आपको तो क्या निकल के आया सारा का सारा कार्य जो है वो व्यवहार में चला जाए तो उत्पादन जो है अब वो जो भी उत्पादन कर रहे हैं हम वो भी कार्य वो सब व्यवहार में जाना है तो उसका बोझा नहीं है नहीं तो तो बोझा हो गया आपने तो काम ये निकल गया दूध बांटो सबको है ना है तो ये अब थक गया उसमें तो अब तो रोज गौशाला जाना जी थक गए जैसे उसके साथ एजुकेशन आता है अगली पीढ़ी के साथ जुड़ता है उसके बाद थकान खत्म आदमी व्यवहार करके कहा सुखी होता है अब देखेंगे तो हर एक मानव दूसरे आदमी के सामने प्रतिबिंबित है कोई ना कोई उससे शिक्षा ले ही रहे हर कोई ले रहे छुपा हुआ कुछ है नहीं तो मैं मैं आप पारदर्शी हूं आपके सामने तो अब आप, आप पारदर्शिता के साथ क्या जुड़ेगा हम सब शिक्षा का स्रोत बने हुए हैं हम सब क्या बने हुए हैं तो मेरा आचरण में व्यवहार के साथ कार्य जुड़ा ही रहता है तभी वो पूरा पड़ता है जब वो पूरा पड़ता है तो इस प्रकार से मैं खुद ही शिक्षा का स्रोत हूं अभी अध्ययन की वस्तु इस विधि से हम अपने आचरण में पूरे पारदर्शिता के साथ खड़े होते क्या खड़े होते हैं छुपा कुछ भी नहीं है यहाँ से फिर पूरा उत्साह उत्साह उमंग के बाद बनती तो थकान नहीं है कि अब जिंदगी भर हमको तो काम ही करना पड़ेगा जो रोटी खानी पड़ेगी तो कमानी पड़ेगी और कमानी पड़ेगी तो उगानी पड़ेगी ये सब नहीं है ये सब इसमें बोझा नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और उनकी पीढ़ी आगे के आगे पीढ़ी खुद समाधान समृद्धिपूर्वक जिए उसके लिए लाइव डेमो उनको चाहिए कैसे एक समाधान के साथ कैसे एक समृद्धि के साथ जिया जाता है उसका पूरा मॉडल चाहिए उस मॉडल वो एजुकेशन का मॉडल बनता है उसमें ये सब पीढ़िया साथ चलती रहती है इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा जो है व्यवस्था के बिना होती नहीं है होगी नहीं बातें सीख जाएंगे बातें सीख जाएंगे अब शिक्षा तो नहीं हो पाएगी अब खाली शिक्षा अगर व्यवस्था के बिना करने जाओगे तो क्या करो किताब बदल दोगे भाषा बदल दोगे किताब और भाषा बदल देने से क्या एजुकेशन का पूरा सिलेबस बदल गया अरे सिलेबस तो आदमी है तो हमने सिर्फ अगर ये सब सुन के वापस ये किताब ही बदली और बातें करने के तरीके बदल दिए मीठी मीठी बात करने लगे हम पहले कड़वी कड़वी बात करते थे अब सार्थक भाषा को हम प्रयोग करने लगे अच्छी बात है लेकिन इतना पर्याप्त है क्या नहीं पर्याप्त इसके आगे हमको जाना पड़ेगा इसके आगे जाने का मतलब ये है कि आप पूरे डिजाइन में आना पड़ेगा बिना डिजाइन में आए तो एजुकेशन हो ही नहीं सकता है बिना डिजाइन में आए तो ये समझ ही नहीं पाएंगे कभी भी कि क्या होता है सहयोग क्या होता है सहकारिता क्या होती है इसको कभी नहीं समझ सकते हैं ना उसके लिए कोई व्यवस्था में जिए बिना ये होता नहीं जी ये नागराज जी ने जब अनुसंधान कर रहे होंगे तब ये भी सोचा होगा ना कि एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसमें भी बात करके और चेंज करें क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं कि हम एक नई व्यवस्था ही पूरी की पूरी एग्जिस्टिंग सिस्टम का विकल्प वो तो अभी देख रहे हम पर बाकी क्या नागरा जी क्या प्रपोज किए सिस्टम सिस्टम का विकल्प बोले ये सड़ावा सिस्टम है इसमें से काम की कोई चीज है तो वह आदमी सिस्टम पूरा सड़ा हुआ पुराने सिस्टम में हम कुछ भी ठीक नहीं करते शुरू से, से उनका कन्विक्शन था कि सिस्टम विकल्प निकालना नहीं है भाई निकालना नहीं है वो तो कोई अपने दूसरे प्रश्नों के लिए उत्तर के लिए चले संयोग से पूरी मानव जाति को रिप्रेजेंट कर लिए अस्तित्व के सामने उस प्रकार से उत्तर मिल गया पूरा बड़ा वाला पूरा मानव जाति का उनके तो छोटे मोटे प्रश्न थे और वो उत्तर जब मिला तो उनको लगा मानव जाति का उत्तर है उसको विकल्प के रूप में वो देख पाएगी तो विकल्प है ये एग्जिस्टिंग सिस्टम से कुछ भी इसका विरोध भी नहीं है और उसको ये कॉम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहा है दोनों चीज़ नहीं कर रहा है एग्जिस्टिंग सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब भाई प्रलोभन को कॉम्प्लीमेंट करना शोषण को कॉम्प्लीमेंट करना और ना उससे विरोध कर रहा है इस पूरे सिस्टम में सबसे खराब जो चीज़ है वो सिस्टम सबसे अच्छी जो चीज़ है वो आदमी ऐसा उनका रिश्कर बना hmm. वो धरती का पहला आदमी हमने देखे जो ये बोल रहे हैं कि परंपराएँ है, सड़ी हुई है आदमी उसमें आज भी जिंदा रहने के लिए हाथ पाँव मार रहा है पहली बार कोई आदमी कह रहा है इसके पहले के सारे आदमी क्या करे की परंपरा बहुत महान है तुम ही नालायक हो पापी हो कामी हो भोगी हो और तुम उसमें साथ में नहीं चल रहे हो उसको हम लोग बहुत सुनते जी जी जी बहुत अच्छा कह रहे हैं मेरे बारे में आई तो आए, सुना थो, निकाली दो कवियों का तो साथ साफ ऐसा इसके पहले मैंने आदमी के साथ दोस्ती करने की कोशिश की थी सफल नहीं हुआ तो निराश होकर के एक कविता लिख डाली तीस साल पहले कि आसमा तो है सदियों से आसमा ये जमी भी जमी पर जमी है सदा हमने पेड़ों को देखा नहीं दगाबाज आदमी का कोई भरोसा नहीं हमने पेड़ों को देखा नहीं दगाबाज आदमी का कोई भरोसा नहीं सदा रोता है अल्लाह राम और आलश सदा रोता है आराम के नाम पर खुद को भुला कर खुद गर्ज हो गया जिंदों को तो मुर्दा बनाने में माहिर वही बेदर्द हमदर्द हो गया पत्थरों पर तो है हमें एतवार पर आदमी का कोई भरोसा नहीं शिक्षा समाधि से सुधरा नहीं हमारी संस्कृति की बड़ी दवाई देते हैं लोग शिक्षा समाधि से सुधरा नहीं जबकि आदमी से बढ़कर कोई दूसरा नहीं जान सकता पूरी कायनात को उसे कोई समझे ऐसा तीसरा नहीं सांपों से डरने की जरूरत नहीं आदमी का कोई भरोसा नहीं जब बाबा जी को एक कविता मैंने बताई उन्होंने कहा ठीक ठीक बढ़िया है लेकिन नीचे की लाइन दूसरी लगाओ आदमी ठीक हो सकता है आदमी ही ठीक हो सकता है ये ये भी चली थी बात वो ठीक है ये बात ये बात समझ में आ गई तो ये बहुत ठीक से कंक्लूड करिए संजय भैया अगर इसको ले जाके वापस एग्जिस्ट सिस्टम में हम लेके जाने वाले हैं फिर से घाल में रोने वाला है ये वहां फिट ही नहीं होगा हाँ सुधारवादी सब सोन में सुधर जाते हैं खुद ही आप देखिए उस एजुस सिस्टम में काम ही नहीं कर सकते आप कुछ होता ही नहीं है उसमें तो ये बिल्कुल आश्वासन नहीं है कि हम वहाँ भी कुछ काम कर सकते हैं उसका विकल्प है है ना वो तो केजरीवाल यहाँ भी आ, मतलब उनके सब लोग यहाँ आते रहते हैं जुड़ते रहते हैं अध्ययन करते रहते हैं हमारे एक मित्र वही डेडिकेटेडली काम करते हैं काफी काम हो रहा है लेकिन उसमें रास्ता नहीं निकल एक जगह जाकर फंस जाता है मामला अब स्कूल एजुकेशन में बहुत काम कर रहे हैं खूब अच्छा सारा परिणाम भी आ रहे हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रही कार्यक्रम क्योंकि बच्चों को अब कितना भी कर दो उसके बाद उनको ये पता नहीं चल रहा है कि मैं यहां से निकल के ये पढ़ के जाऊ कहा मॉडल नहीं मिल रहा, है। में मिल, रहा है में मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है ना व्यवस्था मिल रहा है ना टीचर में न पेरेंट्स में न व्यवस्था में तो अब किताब बदल दो तो फिर हम वहीं फंस गए कि शब्द और किताब हमारे को ये तो मैं सर कह ही रहा हूं जो स्कूलों में मैंने देखा है हापुड़ में प्रिंसिपल्स आए हुए हैं और उनके साथ मनीष जी भी आए हुए थे प्रयास एक अच्छा हो रहा है लेकिन मैंने कहा पहुंचेगा कहा क्योंकि ये तो आज तक हो ही रहा था आज तक बचपन में हमें नैतिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा पढ़ाई जा रही है लेकिन ना तो स्कूल में मिल रही है टीचर्स में ना पेरेंट्स में मिल रही है ना व्यवस्था में मिल रही है ठीक बात उसमें वो नहीं हो रहा लेकिन उसमें क्या हो जा रहा है, रहा है। थीक थीक उसका रहा है। कोई मूल्यांकन कर लेते ठीक ठीक भाषा और किताब कोई हमने उसमें नहीं इंट्रोड्यूस कर दी टीचरों से बात होगी टीचरों ने पेरेंट्स से बात कर ली कुछ कुछ हो गया उसमें कुछ कुछ लोगों को कुछ क्लिक कर गया कि बात तो Genuine. अब वो वो क्या करेंगे जो उनको भी क्लिक हो जाएगा वो उसमें जीने की जगह में तैयार नहीं होंगे वो नई तैयार होंगे तो तो कुछ सिस्टम पे पे काम करेंगे विकल्प तो बहुत सारे टीचर है न, हमारे साथ जुड़े कि अब उनको समझ में आ गया कि ये ये तो पर्याप्त नहीं है क्या हुआ हाँ मेरा प्रश्न था की जैसे अभी हमें बड़ी दिक्कत हो रही है कि हाँ अपने में निश्चित आचरण नहीं दिख रहा है भय दिख रहा है नौकरी के लिए जी तो ये आपके साथ भी रहा होगा एक वक्त पे कि हाँ आप भी मतलब कि कुछ चल रहा मतलब सीख रहे थे और साथ में अपना मतलब नौकरी भी कर रहे थे तो क्या निष्कर्ष या क्या समीक्षा या क्या पॉइंट्स रहे थे उस वक्त दिमाग में कि अब नहीं ये बहुत अच्छी बात है कि देखिये ये पूरी शिक्षा के फलन में क्या चीज आती है पूरी शिक्षा के फलन में यही आता है कि कुल मिलाकर हमको न्यायपूर्वक जीना है या नहीं जीना है हर दिन, हर दिन हर दिन हर दिन हमारे को ये हिट होता जाता है है ना जब ये हमको एक लेवल तक पहुंचता है तो उसके बाद अपने आप ही हम वैसा जीना नहीं चाहते है ना तो उसके प्रति आज एक लेवल की अस्वीकृति बनी आज आपको बनी कोई कल और गहरे होगी परसों और गहरी होगी नर्सों और होगी कोई दिन ऐसा आता है कि नहीं हमको तो अब जिंदगी में साँस लेने इसलिए कि न्यायपूर्वक जी सकें तो एक प्रकार से एक ये बहुत ही स्मूथ एग्जिट है जिसने शुरू नहीं किया उसके लिए तो अच्छा ही है पहले मैं उसमें फँसूँगा फिर वहाँ से घूम के आऊँगा यू टर्न लेके उसकी भी कोई जरूरत नहीं जो फंसे हुए हैं उनके लिए एक स्मूथ एग्जिट क्या होता है कि धीरे धीरे उनको दिखने लगता है कि इसकी कोई सार्थकता नहीं है मैंने बताया ना निरर्थकता की समीक्षा हो जाना है निरर्थकता का त्याग है सार्थकता के का मूल्यांकन हो जाना है सार्थकता का ग्रहण है जिस दिन आपको पकड़ में आता है कि नहीं बेहतर ज़िंदगी कुछ और है और वैसा मैं जी सकता हूँ वो दिखे बिना छोड़ोगे कैसे है ना अब वो दिखे कैसे हमारे केस अलग था भाई हमारे केस में एक आदमी और वो भी अपने तरीके से जीने का एक मिनियचर मॉडल है ना और अपनी बुद्धि भी नहीं दोनों चीजें जोड़ कर देख रहे हैं ऐसा नहीं कि वो पर्याप्त तो नहीं हो सकता था पर्याप्त तो हो सकता था लेकिन अपनी बुद्धि कम ही है अभी उससे थोड़ा बड़ा मॉडल आने के बाद अब क्या हो गया बहुत सारे लोगों के लिए एक अवसर भी क्रिएट हो गया तो आप और हम सब लोग मिलकर एक मॉडल भी बनाते जाते हैं अवसर भी क्रिएट करते जाते हैं इसी को निवेदन रहे बार बार <coughs> आप मान लीजिए अध्ययन करते रहेंगे कोई दिन ऐसा आएगा कि नहीं अब मेरे को ऐसे नहीं जीना तो क्या करेंगे आप फिर से कुछ ऐसा नया खड़ा करेंगे करेंगे करेंगे वो तो ताकत आदमी में है ही जिस दिन उसको दिख जाएगा मेरे लिए सार्थक नहीं वो कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा कुछ जरूर थोड़ी यहीं करेगा सब दुनिया के लोग यहाँ आ जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं करें लेकिन अगर आपको आज ही दिख जाएगी बेहतर अवसर तो आज ही मिल रहा था हमको अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे भाई हमारे पास तन मन धन के अलावा यदि कोई चीज है तन मन धन को मिला के समय ही तो कुल चीज है जिंदगी तो साथ में चली रही ना तो उस प्रकार से चलेंगे ठीक है ना ये बात तो जो कर रहे हैं वो उस पर हम छोड़ने के बाद तो कभी कहे नहीं वो अपने आप छूटता है विचार बदलेगा विकल्प आएगा तो वो सब छूटने छूटने ये लोग देखो नौकरी छोड़ के बैठ गए एक ही झटके में उतना समझ में आ गया कि ये नहीं करना है कुछ किसी कारण से क्लिक करके उस एक ही बात को सब लोगों लोग सुनाओगे इनको अलग से क्लिक करके ज़्यादा छोड़ दिया लेकिन अब करना क्या है अभी वो ढूंढ ही रहे और नहीं समझ में आया ठीक से और या कुछ और ही कुछ निर्णय कर लिया तो फिर से एक लप्पू में पकड़ जाएंगे और ये जो लप्पू पकड़ाएगा ये फिर से यू टर्न कब आएगा पता नहीं दो साल पांच साल दस साल है ना और उस बीच में फिर से कुछ निकाल लिया तो हो गया जिंदगी खत्म इतनी छोटी सी तो जिंदगी एक निर्णय गलत किया दो चार पाँच साल का यू टर्न एक उम्र के बाद और एक गलत निर्णय किया तो 10 बीस साल का यूटर्न उसके बाद क्या है अब उसके बाद देखते हैं बड़ापा आ गया सोचेंगे क्या हो गया है ना तो इसीलिए युवाओं के साथ हमारा आग्रह है कि इसको पहले शुरू करने के पहले ठीक से समझ लो और बुजुर्गों से आग्रह है कि कम से कम अपने दबाव अपने अभाव अपनी मानसिकता को कम से कम इस प्रकार से तो ना डालो उनपे की उनपे भी दबाव बने तो थोड़ा सा अपने पर उसका परीक्षण कर लो भाई ये दबाव ये अभाव से हम जो जिए हैं, इससे हम तो कभी सुखी नहीं हुए इससे हमारे बच्चे बाहर आए कि नहीं आए उसके लिए तो सोचे हम उसी को समझदारी मानते रहे उसी को दबाते रहे उनको कि नहीं यही सच्चाई है यही सच्चाई है, हमने लोगों से धोखे खाए है ना हमारे को अगल थी इसलिए धोखे खाए ना रूपपत बल ने लोगों का मूल्यांकन किया तभी तो धोखे खाए हम सोचे धोखे देने वाले गलत है अरे धोखे खाने खाने वाले में भी तो योग्यता है तो यदि उसको निष्कर्ष बनाकर रखते हैं तो हम अगली पीढ़ी के लिए रुकावट बने बैठे हैं क्या बनके बैठे हैं एक रिकॉर्ड बनके बैठे हैं तो अगली पीढ़ी के साथ हमारे को न्याय करना है कि नहीं करना भाई हम तो जैसे भी जी ले अपने तो कट ही सकती है अभी भी कट सकती है <coughs> क्यों अंकल जी कट सकते नहीं कर कट सकते कट रही हो तो अब आगे कितनी क्या कटनी है तो लेकिन ये तो हो गया न्याय के बाद न्याय की बात हो तो एक दिन भी हम बेहतर जीने के लिए अपपन जितना अच्छा जिए उससे और हमारी अगली पीढ़ी और बेहतर कैसे जी ले उसमें सहयोग करें तो हमने अगर चोट खाई अब लोग दुनिया भर के जो लोग हैं ना हिंदुस्तान में अब अंग्रेजों गाली देते हैं अंग्रेज़ आए उसके पहले मुसलमान आए इसलिए हमारी हिंदू संस्कृति ख़राब हो गई मैं कहता हूं भैया इतने विद्वान थे तो तुमको नहीं अकलाया ये बात बचा लेते आज बचा ले के दिखा दो हिंदी बचाना बचाओ हिंदू संस्कृति बचाना बचाओ कुछ बचने वाला नहीं जो अधूरा कुछ भी बचने वाला नहीं और जो ठीक है वो वो कहीं छूटने वाला नहीं जो मानव को देखिए मानव को समझेंगे तो पता चलेगा ना जो कुछ अधूरा है उसको वो स्वीकार नहीं करता अगली पीढ़ी तो कम से कम करती ही नहीं है तो इसलिए अधूरापन तो छूटने वाला है और कुछ भी ठीक हो गया उसको हर पीढ़ी समीक्षित कर लेती है जैसे आज हम कम से कम इतना कर पाए कि यार साल में एक बार खेती कर लेते हैं या उत्पादन कर लेते हैं पूरा साल आराम से खाते हैं ये अच्छी बात है कि नहीं खेती के खेती को हम कर लिया उसको करते रहते हैं हम अब धीरे धीरे पहले अस्सी लोग करते थे अब कम परसेंट के लोग भी कर लेते हैं टेक्नोलॉजी जुड़ गई कई देश में तो पाँच सात परसेंट लोग कर लेते हैं तो ये समझ में आ गया कि जो अच्छा है वो तो उसकी चिंता ही छोड़ो आप वो कहीं जाने वाला नहीं इट विल नॉट यू आर नॉट गोइंग टू लूज इट अगर पीछे की परंपरा में भी कुछ अच्छा है मान लो किसी कारण से विचारपूर्वक तो कुछ भी अच्छा नहीं एक्सीडेंटली कुछ अच्छा होगा जैसे हम लोग साइकिल से घूमते थे पैदल चलते थे तो ये विचारपूर्वक थोड़ा सा घोड़े सब भी चाहते थे ला नहीं पाए थे है ना उसको खिला नहीं पाते थे अब घोड़े आ गए पेट्रोल वाले तो सबने फेंक दिया लेकिन किसी गलती से भी वो कर रहे थे हम तो वो ठीक ही था व्यायाम की दृष्टि से है ना तो वो वापिस जुड़ने वाला है जो कुछ भी अच्छा है मानव परंपरा में वो सब प्रैक्टिकली जो अच्छा है वो जुड़ने वाला है विचार के साथ देखेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं है हमको समझ में आने के बाद हमको अच्छा दिखने लगता है कि ये अच्छा है इस प्रकार से वो जुड़ जाता है तो ये अगर हमको समझ में आए तो युवाओं के लिए बहुत स्पष्ट समझ में आता है कि आगे हमको कौन सा स्टेप लेना है हमारा एक एक भाई है यहाँ पर मतलब तो बेटा ही है वो वो बहुत साल पहले आया चार साल पहले आ गया वो और उसका एक ही जीत की देखो चाचा आप तो सब है ना दुनिया भर का नौकरी फोकरी करके आए और हमको बोलते हो कि है ना ये, ये हम कैसे समीक्षा कर लें हमको भी तो दुनिया घूमने दो अब उसको हम किसी भी प्रकार से समझाते रहे नहीं समझ में आया और एक छोटे से उदाहरण से समझ में आ गया अब देखो अब कभी बार हम इतना सारा बोलते नहीं समझ में आता सब्जी वब्जी कहीं हम फ्रूट खरीदने हम रुके थे कहीं पर ऐसी तो ऐसी बात कही कि तुमको फाइनली क्या लेना है तो एप्पल लेना है तो मैंने कहा काम करो तुम पहले है ना केला खरीद लो फिर बोला केला बेकार है तो खरीदना और फिर बेचना है उसको वापस फिर चीकू खरीद लेना फिर बेचना फिर फाइनली एप्पल पाना क्योंकि मैंने तो खरीद लिया एपल अब तुम्हारे को लगता नहीं कि तुम्हारा इट इज कप ऑफ टी तो यू बेटर गो थ्रू दिस प्रोसेस में करो केला खरीदो इसे फिर उसको बेचो अब झंझट बढ़ेगी घटेगी इतना सामने बोला बोले समझ में आ गया समझ में आ गया अगर ये अब अब क्या करोगे आप नहीं आ आदमी को तो क्या करोगे आप यही उदाहरण हुआ हमारे साथ है ना इतने में उसको समझ में आया कि हाँ कुछ बात ये हो रही ये नहीं है कि हमको वो सब देख के समझ में आ रहा है थोड़ी है जब केला ले रहे थे तो लगा केला ही सही तभी तो केला लिया तो एप्पल तक तो कैसे पहुँचोगे आप किसी आदमी को खरीदना एप्पल और केला खरीदना संभव है संभव नहीं केला खरीदेगा तो केले को ठीक मांगे मानेगा तभी तो खरीदेगा तो एप्पल तो ध्यान में नहीं है तो वो तो फंस गया उसमें इसका मतलब समझ में क्या आया उसको है अब आ गया मुद्दा ये कि नहीं आज के जमाने में कैसा आज के जमाना क्या होता है प्रकृति में नियम हर जमाने में समान है अलग अलग है अस्तित्व में नियम समान है अलग अलग है सब पे लागू है हमको समझ में आता है हम वैसे जीने की जगह में खड़े हो जाते हैं है है कर कर कर रहे बेटा क्या क्या रही अच्छा मुझे मुझे लगा, लगा, होता है, तो तो है। लगा कि कि चाहिए तो तो वो वो हाथ ऊपर सकता आपको बैठना पता चला किसी ने पीछे हाथ ऊंचे दिखे कैसे आपको यहाँ तो आओ इधर मुंह करके बैठो ना आप इधर बैठ जाओ हम्म मुझे लगा आप है ना वो शेडो बना रहे ना सब हाँ तो, तो मुझे पता चल जाएगा नहीं तो नी तो बैठे पता हैं चले हाँ हाँ ठीक बात <laughs> इस विधि से क्या हो गया इस विधि से यह समझ में आया कि समझना पहले छोड़ना पकड़ना बाद में छोड़ा हुआ है को छोड़ा रहे थोड़े दिन पहले समझ ले पकड़ा हुआ पकड़ा रहे थोड़े, थोड़े दिन पहले समझ ले दोनों को समझना पहले जरूरी है कि नहीं छोड़ा हुआ थोड़े दिन छोड़ा रखे अभी क्या दिक्कत है पकड़ा हुआ पकड़ा रखे समझ में आने के बाद अपने आप एक सही दिशा में चलेंगे अच्छा क्या होता तो है समझते समय यदि है कॉम्प्रोमाइज वे में आप समझ रहे हैं तो दिस इज द प्रॉब्लम बैठ के समझ लेते हैं ना क्या आदमी को जीना कैसे है जिस समय समझने की बात हो रही तो हम क्या कर रहे परिस्थिति का दबाव अपने साथ जोड़ ले रहे तो कंडीशन हम बायस होके हम समझ रहे हैं ना आज भी जैसे आप हो आपने कुछ आप छोड़ दिया छोड़ करो थोड़ी देर पकड़ने की जल्दी मत करो अब अब ठीक से पहले समझ लो कि एक्चुअल में क्या होना है अगर ये इसे एंड से भी समझ लो लक्ष्य के एंड से करैक्टर के एंड से समझ लो बंदा तो कंडक्ट के एंड से व्यवहार के एंड से सभी तरीके से पहले ठीक से समझ के फिर पकड़ो ये बात है ना तब तक अब कोई पकड़ा हुआ है पहले से तो उसको भी छोड़ने की जरूरत नहीं है थोड़ा समझ लेते हैं है ना जैसे समझने पर ताकत बढ़ाते हो तो उधर ताकत कम हो ही गया ना आपका तो तो धंधा तो अपने बंद होने वाला है कोई दिक्कत है नहीं ऑटोमेटिक डिजाइन है है ना वो तो चुपचाप हो रहा है धीरे धीरे अपने हो ही रहा है जो चीज़ आपको उपयोगी आज नहीं लग रही कल कैसे उपयोगी लग जाएगी जो चीज़ आपको आज उपयोगी नहीं लग रही है जो हजारों साल से जो उपयोगी लग रही थी यहाँ बैठते से वो उपयोगी लगना बंद हो गई और अगर ये सच्चाई है ये महाराज तो कल कैसे उपयोगी लगेगी आपको वो मर के जिएगा आदमी एक इंटरेस्टिंग बात मेरे से पूछा व्यक्तिगत प्रश्न इसने हम तो ऐसे खेलते रहे जैसे खेलते रहे ना बाबा जी कुछ बोलते रहे लोग सुनते रहे हम तो ऐसे खेलते कूदते रहते थे ना हमारे कान में कभी पड़ गया होगा कोई शब्द क्या शब्द पड़ गया कभी बोला होगा नहीं बोला क्या पता हमारे कान में एक शब्द पड़ा हुआ है नौकर मालिक नौकर को सुखी होने का अधिकार नहीं नौकर मालिक सुखी नहीं होते कभी बाबा बोले होंगे ठीक है भाई करनी तो नौकरी है क्योंकि और तो कुछ समझ में आया नहीं इसके आगे समझे ही नहीं अब एक कान में पड़ी हुई चीज भी कितना परेशान करती है देख लीजिए है ना जिस दिन हमारी नौकरी लगी बढ़िया वाली जो चाहिए थी उसमें एक हमको ओथ करना पड़ता है ना साइनिंग एट द एट द टाइम ऑफ साइनिंग द ओथ हमारे को आवाज आ रही थी नौकर को है सुखी होने का अधिकार नहीं है अब तो कितनी बड़ी चीज आप देखिए एक और घटना घट गट गई इसके तुरंत बाद है ना ये हमारा थ्रू पी सिलेक्शन हो गया क्लास टू अधिकारी हो गए और असिस्टेंट इंजीनियर हो गए और उसके बाद सांची बेटा जी वो माइक मंगा रहे पीछे अब उसके बाद सात दिन के अंदर ही उसी जगह पे मेरा जो एक बड़ा सा ऐसा प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट में रेस्ट हाउस था वहीं पर हमारे यहाँ पर एक मीटिंग हो गई और मीटिंग में इतना अच्छा हो गया कि असिस्टेंट जीयर के ऊपर होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एग्जीक्यूटिव के ऊपर होता है सुपरटेंडिंग इंजीनियर सुपरिंग के ऊपर होता है चीफ इंजीनियर चीफ इंजीनियर के ऊपर होता है ई एन के ऊपर होता है सेक्रटरी मतलब आई अधिकारी सेक्रेटरी के ऊपर मिनिस्टर और मिनिस्टर के ऊपर कौन होता है है ना वो तो वहाँ होता है लेकिन यहाँ पर जो लोकल जब मीटिंग हुई जबलपुर में जबलपुर की बात है तो एम एल एस हाँ सही बोल रहे हैं आप और एम एल एज के साथ हो गए क्षेत्र के प्रतिनिधि ये सारे एक जगह आ गए और हम होस्ट थे पाँच मिनट की घटना बताया था तो हम सात दिन का नौकर सबसे आदमी सुखी में ही था उसमें सात दिन के नौकर कौन क्या डांटेगा तो हम सब होस्ट हम बैठे हैं ऐसा सब हुआ तो सबसे पहले मीटिंग शुरू होनी दिन में ग्यारह बारह बजे मंत्री जाएंगे उसके पहले आठ बजे है ना वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारा जो एग्जीक्यूटिव नहीं था जिसको हम मानते थे बहुत यार मजे करता होगा ना तो आया बढ़िया धड़नाधड़ा उस मैं मेरे अलावा तीनों रस्सी सुजिंग थे उसके पास मैं सबसे नया हमको कुछ काम ही नहीं पता कि डिपार्टमेंट का काम क्या है क्या है कुछ पता नहीं बैठे भैया उसने आके तीनों को खूब रगड़ा खूब डांटा तुम तुम्हारे का गड़बड़ आज की मीटिंग कुछ मैं नहीं आता तुम्हारी नौकरी जाएगी ये हो जाएगी वो हो जाएगी हमको लगा ये सब तो दुखी है सुखी कौन है तो बाबा की बात याद जरूर आ रही लेकिन लगा यार एक आदमी तो सुखी जो डांट रहा है वो सुखी है मानते अपन कोई बात नहीं उसके दस मिनट पंद्रह मिनट बाद सुपरिंटेंड इंजीनियर आ गया हमको तो ए ही ठीक से बोलना भी नहीं आता था, था ना वो आया उसके बाद दो एग्जीक्यूट इंजीनियर थे तो उसने सबको डाला जी सर जी सर वो जी सर करने लगे हमने क्या हो गया इसको अभी तो ऐसा बैठा टाइगर साहब ऐसा हो गया तो हमको लगा ये सुखी नहीं ये सुखी है उसके बाद आ गया चीफ़ इंजीनियर एक के बाद एक आते हैं एक साथ नहीं आते कभी तो उसके बाद तीन चार और भी प्रोजेक्ट है उसके भी सुप नहीं उसने भी खूब डांट पे हमको लगा ये ही है फाइनल पोस्ट जहाँ आदमी सुखी रहता है उसके बाद आ गए इंजीनियरिंग चीफ उसने तो वो चीफ इंजीनियर को डांट लगाया है ना हमको लगा अब ये सुखी उसके बाद आ गए सेक्रेटरी साहब सेक्रेटरी साहब आते तो सब ऐसे हो गए और उस पूरे में मैं ऐसे बैठा था एकदम तो ऐसे बढ़िया एकदम टेंग ट जैसे सांची घूम रही ना अपना आराम से खाओ पियो मजे करो है ना इन सबको डांट वाट पड़े देखो अपने को कोई मतलब नहीं अपने कोई काम ही नहीं कि डांट कैसे पड़ेगी आई <laughs> वॉज द हैप्पीएस्ट मैन इन द दैट मीटिंग तो, तो हमको ये समझ में आ गया कि सेक्रेटरी तक तो कोई सुखी नहीं सेक्रेटरी सुखी हो सकता है मंत्री के आने के बाद उसका कोई हाल और फिर मंत्री बोलने लगा देखो अब दो बजे बाद है ना विधायकों को बुलाए अब तुम जानो तुम्हारे काम जाना विधायक से मैं करने वाला अब सारे विधायक आए भी अब मंत्री भी चढ़ बैठेगी इतनी चढ़ बैठी की बस पूछो मैं उसके बाद पता लगा जनता सामने खड़ी बाहर तो यही समझ में आया कि इसमें कौन सुखी आदमी वो जो एक बात सुनकर चले जरूर गए लेकिन सात दिन में वो पहचान में तो आ गया लेकिन छोड़ने में टाइम लग गया इसीलिए कहता हूं यू टर्न थोड़ा लंबा है चली गई वो अच्छा इधर चली गई। मेरे को लग गई पूछ के <laughs> यू टर्न लंबा महाराज है ना तो ये समझ में आ जाए कि कैसे एक आपके तो सारे सुख छीन ले गए आपको पता भी है आप सोचते रहे यूं आपके साथ हमने सात दिन सात दिन चौदह दिन लगाया ऐसा कुछ नहीं है आपके सारे सुख यहाँ गिर भी रखा लिए हमने पता है जिसको भी आप सुख मानते थे अब आप आपको उसको करके भी सुख नहीं होने वाला पक्का गारंटी लिख के देता हूं मैं आहार में सुख होता था अब आहार में सुख गया पैसे में सुख था वह होता ही नहीं क्योंकि पहले सुन लिया आपने जिसके बारे में आपने सुन लिया और उसमें है नहीं तो आपको लगता नहीं है अब आप तो पूरे आपके सारे हथियार गिर भी हो चुके हैं सरेंडर हो चुके हैं ना इतना मजाक नहीं है मजाक मजाक में सात दिन थोड़ी लगाते हम बस मनोरंजन के लिए आप आए थे मनोरंजन के लिए हम नहीं कर रहे काम एकदम लक्ष्य मूलक है, आपने तो कर है। <laughs> ऐसे होते ही है सबके साथ ही ऐसा होता है तो ये चीज बनी अब जैसे छोटे बच्चे हमारी मान्यताएं हम किस प्रकार से जूझे हैं धन के अभाव में यार इनको तो कोई धन का अभाव नहीं तो वाई टू इम्पोज अवर धन का अभाव इनको इनको क्या धन का अभाव है? है ना इनको तो धन का कोई अभाव नहीं तो हम कम से कम उतना तो पहले राउंड में करें कि हमारे में जो अभाव दबाव जो है कम से कम उतने को तो इम्पोज ना करें पहली बात ठीक दूसरी बात अच्छे के लिए अवसर बनाएं जितना बना सकते हैं दीदी इससे अधिक नहीं हो सकते हैं आपकी इस उम्र में आप इससे अधिक नहीं कर पाओगे इतना कर लोगे तो भी समाधान हो जाएगा और समाधान पूर्वक आप जीते हुए अनुभव तक पहुंच जाओगे काम थोड़ा सा ही करना है है ना ये समझ लो अब ज़्यादा काम करने जाते हैं कुछ होता नहीं कल बताया था कि हम छोटे लक्ष्य में बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं फेल बड़े लक्ष्य में वाकई में जो बड़ा लक्ष्य है उसमें छोटा छोटा काम सफल ठीक है ना इज रेट क्लियर कौन सा मूल्यांकन हाँ हापुड़ में मूल्यांकन ये बनता है देखिए एक अच्छी बात इतने सारे लोगों तक तो पहुंच रही है कान में तो पड़ी रही उसी में तो बताया ये बात तो गलत थोड़ी हो रही है लेकिन रिजल्ट उनमें से कुछ कुछ लोग जो है वो अब ऐसे जीने की प्रेरणा आ गया टीचर होते हुए यहाँ बैठे हैं देखो ये ये इनकी इनकी, मा, इनकी माताजी टीचर है अब उनको वहाँ नींद नहीं, नहीं आ रही माताजी को नींद नहीं आ रही तो बेटा जी को भी नहीं आ रही ये उपलब्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये उनके बाजू में बुआ का लड़का बैठा है बड़े मामा के लड़के बुआ का लड़के ठीक अब उसमें वहाँ तक बात पहुँच गई ये नरेश भैया के बेटियाँ घूम रही नरेश भैया भी यहाँ इसी विधि जुड़े हैं इनकी बहन वहाँ पर टीचर है ठीक है वो कुछ बात पता लगी ये ट्रेनिंग वेनिंग करते थे बहन ने बोला कि तुम देख लो एक बार अच्छी ट्रेनिंग हो रही है तो ये टीचर नहीं होते हुए भी ट्रेनिंग में पहुँच गए थोड़े से हैं ये थोड़ा बुद्धि लगाने वाले तो इनको लगा कि कुछ ये ऐसा कुछ जिया जा सकता है क्या तो किसी ने गलती से बोला गलती से बोलते हैं अभी लोग कि इंदौर में जा देख लो कुछ लोग जी रहे हैं हाँ अभी साहस नहीं आ रहे लोग कहने के तो ये इंदौर आ गए इंदौर आने के बाद इनको लगाया तो ऐसे ही जीना चाहिए तो तीन महीने में सामान पैक करके ले तो ठीक अब इनकी दीदी डर गई जिसने भेजा था इतनी जल्दी मत कर हाँ जिसने भेजा था वो यार मैंने डर को भेजा ना अभी मैं ही समझ रही हूँ तू जल्दी जल्दी कर रहा है सबकी दीदी अब क्या हो गया ना कि कुल मिला के जितने लोग यहाँ पहुंच रहे हैं कहीं पर भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो इसी प्रक्रियाओं इस से गुजर के कर रहे हैं लेकिन हम मैं इसको नहीं मानता कि एजुकेशन में अपन घुस गए अपन आदमी के पास घुस रहे हैं हर जगह जहां जिसको संपर्क मिलेगा उन्हीं के साथ तो बात करेंगे करना ही चाहिए गलत बात तो कर नहीं रहे गलत आइडिया तो दे नहीं रहे अध्ययन में जुड़ रहे हैं कौन से वाले में कुछ पठन है और पठन में जुड़ रहे हैं कुछ उसमें आगे अध्ययन में जुड़ेंगे अभी एक पठन है बाकी अध्ययन है आगे तो पठन भी एक मुद्दा है अध्ययन एक मुद्दा है तो उसमें आगे आगे निकलते चले जाएंगे है ना कौन कितना चलता है हम थोड़ी तय करेंगे वो जितना आदमी प्रोग्राम कर रहा है उससे अधिक भी वो चल ही सकता है तो कुछ भी इसमें इस दिशा में काम करें निरर्थक ऐसा नहीं करें, लेकिन वो एक तो प्राकृतिक विधि से कहीं जुड़ रहा है योग संयोग विधि से एक पुरुषार्थ विधि जुड़ जाए तो इफेक्ट हमारे बढ़ सकते हैं ना डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों के साथ बातचीत होने पर डिफरेंट तरह के लोगों में प्रेरणा जगी उससे क्या फलन हो गया हमारे को क्या आसान हो गया हमारे पास डिफरेंट योग्यताओं के लोग हैं अभी तो हमारे लिए आसान हो गया ये ये ये उपकार हुआ कि नहीं हुआ जैसे आज यहाँ पे चौदह पंद्रह इंजीनियर हैं दो तीन सीए हैं पांच छह डॉक्टर्स हैं कुछ एजुकेशन जुड़े हुए हैं कुछ मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं कुछ इधर से जुड़े हुए हैं तो इतनी तरह की योग्यताएं वाले लोग मिलने पर यह मॉडल ज्यादा आसानी से खड़ा होगा या एक ही तरह के लोग मिलकर इसको ज्यादा अच्छा आसानी से खड़ा करेंगे तो ये तो प्राकृतिक उद्देश्य अच्छा काम हो ही तो ये कोई काम जाया जा रहा है ऐसा नहीं ये बढ़िया काम हो रहा है है ना इसको तह दिल से स्वीकारना चाहिए इसमें कमी वमी निकालने काम नहीं होना चाहिए ठीक इतना ही है कि समाधान अपने को पूरे के साथ होने वाला है पूरा समझ में आने पर अपने को समाधान होता है नहीं तो प्राकृतिक उद्देश्य कुछ हो ही रहा है अच्छा हो रहा जो भी हो रहा हमें लगता है इसमें कुछ कमी हो रही है कोई कोई जेब काटने की बात तो कर रहे सभी इसके लिए काम कर रहे हैं लोगों तक पहुँच रहे हैं ठीक हो गए बात आपको क्या ठीक लगता है आप तय करो किसी को लगा हम तो सिर्फ ये इसी में एजुकेशन में कुछ करेंगे और अपना यथावत चलता रहेगा जो भी डिज़ाइन है कोई कोई ऐसे भी रहेगा उनकी नहीं हिम्मत पड़ी तो अपना सारा डिजाइन यथावत चलेगा ब्याज के पैसे खाते रहेंगे और एजुकेशन में जा कर बात करते रहेंगे वो जो बात करेंगे वो तो पूरी करेंगे ना उनमें से कोई लोग या उन्हीं के बच्चे आगे निकल जाएंगे उससे तो एक प्रकार से वो प्रेरक हो जाएंगे और प्रेरक होना भी जरूरी है और एक एक प्रकार से कोई लोग प्रमाणित हो जाएंगे तो प्रमाणित होना भी जरूरी है इस प्रकार से हर आदमी प्रमाणित होगा ऐसा हम अपेक्षा नहीं रख रहे कोई प्रेरक हो जाएंगे जैसे वो दीदी प्रेरक होगी उनके लिए अब भैया प्रमाणित होने के लिए काम करेंगे इस प्रकार से इस दिशा में कुछ भी काम निरर्थक है ऐसा नहीं करें हाँ देखिए एक तो ये हुआ कि कई जगह पर लोगों ने शिविर किए और वो लोग सब यहाँ पर पहुँचे ये प्राकृतिक विधि से पहुँच गए और एक पूर्वक हम इसको गति दे सकते हैं कि मेरे को समझ में आया कि ऐसी प्रक्रिया और आपको भी समझ में आ जाए ऐसी प्रक्रिया भले आप काम कहीं और कर रहे हो तो क्या होगा ये मिल ये इसमें हम थोड़ा मोमेंटम को बढ़ा देते हैं इतना ही बात है एक नेचुरल फ्लो उसके साथ हमारा पुरुषार्थ का फ्लो दोनों को जोड़ देने से चीज़ें हो जाती हैं कहाँ प्रकृतिक हो गया यार मेरे भाई नहीं नहीं प्राकृतिक व्यवस्था को समझकर उसके साथ अपना पुरुषार्थ जोड़ेगा कि नहीं जोड़ोगे क्या आवेश करेगा भाई प्राकृतिक जैसे कोई एक पेड़ लगाते हैं वो छोड़ दे लगा के अब वो कितने लगाने के बाद छूटा जिएगा कितने में से कितने जिए फिर उनका ग्रोथ है हम हम उसको समझते हैं पूरे डिजाइन को कि ग्रोथ कैसे होता है वो अगर ठीक से समझ गए तो उसमें अपना एफर्ट लगाते हैं मानव एफर्ट भी विहीन कुछ नहीं है मानव के लिए जो कुछ भी है वो पुरुषार्थ विधि है प्रकृति में परमात मानव में पुरुषार्थ अब पुरुषार्थ को सार्थक करने का मतलब ये निकला कि वो पेड़ बढ़ने की जो विधि है उसको पहले ठीक से समझ लेते हैं तो हम अब आवेश नहीं है बिल्कुल आवेश नहीं है कोई आवेश नहीं है इसमें इसमें आवेश खत्म हम उदाहरण ले सकते हैं हाँ एक प्रैक्टिकल उदाहरण और क्या कोई विकल्प का भी कुछ विकल्प हो सकता है क्या हम्म <laughs> ये बिल्कुल ठीक बात तो जैसे मैं अपनी बात रखू आपके सामने अब एक एक रख दे उसको पूरा कर लो अभी, देखो वो जो आपने एक शब्द में मैं जब बोलता हूं तो आप समझ जाते हो आप जब बोलते हो मैं भी समझ ठीक है <laughs> इतना देर लगता है टाइम नहीं ना इतना है ना विकल्प में यदि निर्विकल्प हो गए तो संकल्प हो गया और संकल्प हो गए तो संस्कार हो गया और उससे आपको अनुभव हो गया अनुभव का प्रमाण परंपरा है ठीक है ना तो परंपरा हो गया परंपरा का मतलब वो अपन बता रहे हैं। हो गया सब उत्तर इसमें आ जाएगा तो मान लीजिए मैं निर्विकल्प मैं मेरे को लगता है कि मैं निर्विकल्प हो गया हूं और संकल्प नहीं हो रहा है तो मतलब डाउट है मान लीजिए संकल्प हो गया संस्कार भी हो गया अनुभव हो गया लेकिन परंपरा नहीं बन रहा तो वापस विकल्प खुलेगा जिसको हम विकल्प माने थे विकल्प पूरा नहीं है पहली बार आपके पास कोई विकल्प आया आप चाहो तो भौतिकवाद में रहो में रहो, चाहो तो में रहो आपके सामने ये दो विकल्प आ गए अब आपने एक चूज कर लिया तो निर्विकल्प हो गए आप अब का विकल्प तो विकल्प निर्विकल्प हो गए तो गलती थोड़ी कर दी ठीक हो गया अब उसमें ही संकल्पित हो गए उसके बाद आप में संस्कार उदय हुआ आप कुछ काम करने गए अनुभव प्रमाण अनुभव का परंपरा बनने के बाद है ये परंपरा वहां तक सोलह बिंदु तक पहुंचने के बाद सोलह बिंदु तक नहीं पहुंचे तो इनका कोई पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ भी था तो विकल्प का प्रमाण परंपरा ही है इसकी ये प्रक्रिया है मान लीजिए ये सब करने के बाद भी नहीं हुआ तो अगेन अस्तित्व में अनुसंधान होगा आपके पास नया विकल्प आएगा तो आपके पास दो च्वाइस आ गई अब कि आप एक साइड में बैठ के देखते रहो कि जब परंपरा हो जाएगी तो अपन मानेंगे कि विकल्प है ये च्वाइस आदमी के पास आई गया तो ये भी नहीं सबसे आग्रह है कि इसमें आप संकल्प के साथ खड़े हो आपको लगता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब अपन बोलेंगे हा, हाँ यही ठीक है कोई को लगता है कि यार उसमें मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ तो कुछ अच्छा हो इतने हम चाहते हैं यही ऐसे अच्छे होने में हमारा भी कोई योगदान बने अपनी उपयोगिता साबित हो क्या चाहते वो आप तय करो क्या ऑप्शन है आपने पास दो ऑप्शन है ना अपना काम चलते रहे चार विषय पांच संवेदना और सब सुविधा संग्रह चलती रहे हम साइड में बैठ के देखते रहे कोई लोग क्या कर रहे हैं जब अच्छा हो जाएगा तो हम इधर कूद पड़ेंगे वाह मैं तो पहले ही कह रहा था एक तो ये बात बनी दूसरी बात यह बनती है कि हमारी चाहत क्या है कुछ अच्छा हो इतने चाहते या अच्छे होने में मेरा भी कोई उपयोगिता है नंबर एक बात तीसरी एक और बात बनी यदि हम समझपूर्वक चल रहे हैं जिम्मेदार आदमी है तो दो तरह के विकल्प वो तो हमने देख ही लिए दो तरह की जो चीज़ें थी उसके विकल्प में कुछ बात कही जा रही जो कि तार्किक है मान लेते हैं अभी पूरी नहीं होगी ऐसा ही मान लेते हैं ये तो डाउट है तो तार्किक है लॉजिकली जो आपको ठीक लग रहा है और उसमें आप चल पा रहे हो क्यों नहीं चल पा रहे हो ये आपकी आपकी अपनी ईमानदारी है लॉजिकली तो आपको लगता ही है कह ही रहे हो आप कि क्या जमाना आ गया ना बाप बड़ा ना भैया सबसे सब बड़ा रुपया आप के ही रहे हो उसको तो बिना यहाँ आए पहले ही फिर भी है ना बेटे को हटा के आप बिजनेस पे जाते हो और नहीं जाओगे तो क्या कर लोगे खाली बेटे को बिठा के लोग गोदी में क्या हो जाएगा वो निकल के भाग जाएगा थोड़ी देर में तो इसका मतलब ये निकला कि अब हमको हर समय में हम अपडेटेड रहते ही रहना ही चाहते हैं क्या आ गया है उसके साथ हम चलना चाहते हैं जो लोग प्रयोग धर्मी होंगे जिनमें थोड़ा साहस होगा पहले से कैसे जिए हैं पहले से कैसे जिए वो भी इसमें मैटर करता है कुछ लोगों में है ऐसा प्रयोग धर्मी था सब विश्वास थोड़ा बहुत है उन लोगों के लेवल थोड़ा जल्दी आता है वो जल्दी लग जाते हैं कोई लोगों में देख लेते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो भी साइड में खड़ा है धीरे उसका भी सम्मान है इसका भी सम्मान है चलना आपको अपने तरीके से हाँ जी मानो मानो जाती अभी भाजय भाई क्या दिक्कत है उसमें तो आप, आप कैसे चलना चाहते हैं वैसे चलिए ठीक आपको संकल्प पूर्वक जीना मजा आता है या कंफ्यूजन पूर्वक जीना मजा आता है आप देखिए आदर्शवाद भौतिकवाद में संकल्प तो नहीं बना ढीला होते जा रहे आदर्शवाद का संकल्प भौतिकवाद में ढीला हो गया भौतिकवाद में जीते हुए अब जो दुनिया की हालत हो गई तो हमको लगने लगा है कि ये तो ठीक नहीं है तो संकल्प शक्ति नहीं बन रही इसीलिए बोल रहे विचारपूर्वक नहीं जी रहे हैं ढुल्लू बुल्लू चल रहे हैं रोते गाते रो रहे हर आदमी को देखो वो रोते भी दिखता है हर आदमी को देखो ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा ऐसे जीना चाहते हैं या कैसे जीना चाहते हैं आप देखिए आपकी चाहत आपकी मौलिक चाहत क्या है उसको पहचानिए ठीक होगी बात चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं <coughs> तो इस प्रकार से मानव श्रम के आकलन के आधार पर प्रोडक्ट की कीमत तय होगी अब इसके तीन स्टेज में काम होता है बाकी आप प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन चर्चा करिए तीन स्टेज में क्या होता है ये, ये चीज़ आगे जाके की तरह नहीं क्या हाँ ये चीज आदर्शवाद के की तरह बने उसकी क्या गारंटी है उसका यह एक, एक ही चीज़ होता है गारंटी क्या आदर्शवाद कैसे बनता है उसको समझ लेते हैं जो चीज़ बोली जा रही है यदि वो नहीं कर रहे कोई बात नहीं अगली बार मांग लेना माइक भैया उपयोगिता का प्रश्न है है ना उपयोगिता का ध्यान रखना है अपनी उपयोगिता के साथ सबकी उपयोगिता है तो जो भी आदर्शवाद क्या चीज़ है जो बोला जाता है वो किया नहीं जाता उसका नाम आदर्शवाद जो बोला गया वो करने लायक नहीं है दूसरा नाम उसका आदर्शवाद ये आदर्शवाद होता है बोलना अच्छा जीना वैसे के वैसे ही जाता किया नहीं जाता, जाता आदर्शवाद जो बोला जाता है वो कर ही नहीं सकते आदर्शवाद ऐसा कुछ बोल दिया जो कर ही नहीं सकते आप है ना तो आदर्शवाद हो गया जो बोला जाता है वो किया जा सकता है वो बोला ऐसा गया जो कर सकते हैं इस प्रकार से बोलने करने में समानता आ जाने पर आदर्शवाद खत्म बोलने करने में समानता बराबर व्यवहारवाद बोलने करने में है ना बोलना करना और होने में समानता बोलना करना और होने में इक्वलिटी आ गया व्यवहारवाद खड़ा हो गया बोलना करना और होने में व्यतिरिक मतलब तो अलग अलग हो गया मतभेद हो गया तो वह आदर्शवाद हो गया ठीक है तब क्या निकल गया यहां ये मानव श्रम के आधार पर अब वस्तुओं का आंकलन ये काम चलेगा ये अकेला कार्यक्रम नहीं कुछ भी है एक परिवार कई परिवार मिल हो रहा है अकेले में कुछ नहीं होता है इस विधि चले तो पहला स्टेज क्या करते हैं दूसरा स्टेज क्या है तीसरा स्टेज क्या है पहले स्टेज में क्या कर रहे हैं जो प्रचलित मुद्रा है ये हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं ये स्टेप्स हैं आगे बढ़ने के लिए प्रचलित मुद्रा के आधार पर है ना हमारे प्रोडक्ट जो भी होते हैं वस्तु का मूल्यांकन करते हैं क्या करते हैं कई सारे लोग बोलते हैं आप भी तो ऐसे कुछ सामान बना के कहीं दे रहे हो किसी को बेच ही हो व्यापारी तो ये ये बिल्कुल व्यापार नहीं है ये किसी भी तरीके से व्यापार नहीं है है ना हम क्या कर रहे हैं हम पहले वो भोगी प्रवृत्ति के थे वहां से कंज्यूमर थे कंज्यूमर से हम पहले उत्पादक बन गए आज हमारे यहाँ जितना परिवार एक स्टेप आगे बढ़ गए सभी परिवार मिलकर अब पहले सामान को खरीद कर सुखी होते थे उसके स्थान पर अब उत्पादक हो गए उत्पादन पूर्वक हम सुखी होते हैं पहला कि घाट इम्प्रूवमेंट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ जंप कोई चीज़ नहीं होता ना तो पहला काम ये हो गया दूसरा काम क्या हो गया हम अब जितना हम कंज्यूम करते हैं उससे अधिक हम प्रोड्यूस करते हैं दूसरा काम हो गया तीसरा काम आया हमको विनिमय करना है विनिमय के लिए क्या करना है उसके तीन चरण में अपन आगे बढ़ जाते हैं पहला चरण क्या बनता है कि जो भी बाजार में जितना सामान हमारे हमने कंज्यूम कर लिया उसके अलावा जो बचा है उसी को तो विनिमय करेंगे और उसके उससे कुछ हमको पैसा आएगा उससे पुनः वो सामान लाएंगे जो अभी हम उगाते नहीं हैं बना नहीं पाते हैं तो ये पहला स्टेज तो पहले स्टेज में क्या निकल गया है कि जो भी मार्केटिंग प्राइस हो सकती है बाजार में जो दाम है उसका है ना उस पर इसको हम लोग विनिमय करते हैं व्यापार विधि से मुक्त व्यापार विधि से मुक्त का मतलब बिचौलियों से मुक्त लाभ हानि की मानसिकता से मुक्त है ना कम लेना अधिक देना के साथ लेकिन मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्राइस क्या हो सकती है उस पे हम काम करते हैं कैसे काम करेंगे अपन मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्राइस मिनिमम पर काम नहीं कर रहे हैं मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्राइस पर काम किया क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का अगर सही वैल्यूएशन करेंगे जैसे हम दूध का अगर सही मूल्यांकन करें तो हमारा दूध का कीमत है एक सौ लीटर एक्सक्लूडिंग वाट द इन्वेस्टमेंट हमने लगाया एक करोड़ रुपए से का इन्वेस्टमेंट है उसमें उसको हटा देने के बाद एक लीटर उसकी कॉस्ट है इवन देन हम उसको नब्बे रुपये लीटर देते हैं ठीक तो शुरू कहाँ से किए तो भैया पहले तो पैंतालीस पे, रुपये चालीस रुपए लीटर दूध कोई अच्छी डेरी का मिलता था तो हम लोग पचास रुपए से शुरू किए इतने लोगों को तैयार कर पाए ना तो पचास से शुरू किए तो पहला स्टेज में वो काम किए कि प्रचलित मुद्रा के आधार पर हमारे सामान का मूल्यांकन कर रहे हैं लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम पे कैसे जाएंगे सेकेंड स्टेज क्या हो रहा है इसी बीच में क्या कर दे रहे है? अपने परिवारों का साइज बढ़ रहा है उत्पादन की क्वालिटी बढ़ रही है और उत्पादन में निपुणताएँ हमारी बढ़ती चली जा रही है और हमारा पहचान बनता जा रहा है मुख्य मुद्दा क्या बन रहा है पहचान कि ये लोग अच्छे लोग हैं हमारा प्रोडक्ट का कीमत खाली उसकी उपयोगिता नहीं है उसका टैगिंग है हम हम सब लोग मिलके उसका टैग है हम ब्रांड एम्बेसडर हम सब लोग हैं उसके विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट ठीक तो, तो इसको समझिए इसके बिना ये होगा नहीं तो पहले आदमी की कीमत बाद में सामान की कीमत अब इसी में हम सेकेंड स्टेज में जाते हैं सेकेंड स्टेज क्या कहती है सेकेंड स्टेज में हमारे प्रोडक्ट के साथ के आधार पर प्रत्येक मुद्रा को मूल्यांकन करते हैं वस्तु के आधार पर प्रत्येक मुद्रा का मूल्यांकन मेरा दूध इंपॉर्टेंट है तुम्हारा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है अब दूध की कीमत हम तय करते हैं पैसा हमारा दूध की कीमत तय नहीं कर रहा है इंदौर में यदि सबसे महंगा दूध है तो हमारा है 90 रुपीज लीटर दूध हमारा सबसे महंगा दूध है इंदौर में किसी से पूछ लो तो कौन तय कर रहा है वो रुपया हमारा दूध के प्रोडक्ट तय नहीं कर रहा मतलब उसकी वैल्यूशन नहीं कर रहा हमारा प्रोडक्ट रुपए को अब नीचे लेके चला गया कि तुम्हारी औकात नहीं हमारा मूल्यांकन कर सको क्योंकि उसकी क्वालिटी के बाद मुद्दा आ गया है ना सेकेंड स्टेज हो गया थर्ड स्टेज में क्या कर रहे हैं जब थर्ड स्टेज वहां से शुरू होने वाला ना वो जिगलू एक बनेगा ऐसे कई बनेंगे उसके बीच में ये काम शुरू हो थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है वस्तु के आधार पर वस्तु का मूल्यांकन विनिमय वस्तु के आधार पर वस्तु विनिमय ये भी आ, आ, आ, मतलब अंधेर, अंधेरे में नहीं है उजाले में है उसमें भी श्रम को मूल्यांकित करके ले रहे हैं कि फिर यहाँ थर्ड स्टेज में आके हम क्या काम करेंगे थर्ड स्टेज में आके ये काम करेंगे कि भैया हमारा दूध जो है जैसे मैंने बताया कि अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा दूध जो है पॉइंट फाइव पर लीटर हो गया एक रुपया गायब हो गया इसमें से और एक डॉक्टर साहब ने सर्जरी किया हार्ट की बाईपास की तो उसमें भी श्रम लगा लगेगा नहीं लगेगा तो एक डॉक्टर ने तीन घंटे उसमें काम किया मान लेते तीन घंटे काम किया और मान लो चार लोगों ने मिलकर काम किया सभी काम कि अलग अलग अनेस्टेश्या, अनेस्टेश्या तो का, का काम बराबर है क्या अलग अलग है एनस्टिसिया नहीं करेगा तो जिंदा रहेगा पेशेंट सब काम बराबर कम ज़्यादा कुछ नहीं या की बात है सब बराबर मिलकर एक प्रोडक्ट निकाल गया ऑपरेशन हुआ तो तीन घंटे में चार लोगों ने काम किया तो कितना घंटा हो गया उसका बारह घंटा तो अब बारह घंटा 12 ट्वर इज टू वन बाईपास तो आप क्या करेंगे अगर एक बाईपास सर्जरी कराओगे तो डॉक्टर को कितना लीटर दूध देना है आपको अगर आपने चौबीस लीटर दूध उसको नहीं दिया तो आपने उसके साथ अन्याय कर दिया आपने कर दिया उसको बायपास कराना पड़ेगा बारा बारा देना था। फिर आपने था। अरे चौबीस लीटर दूध दादा समझो आपका आप अच्छे आदमी हो <laughs> मैथमेटिक ज्यादा तगड़ा है उसका बुरा हाल है अब यहाँ से न्याय शुरू हो गया क्या न्याय हो गया भाई न्याय हुआ भैया सबका श्रम का सम्मान हो गया अब आप प्रश्न ये लाओ कि उसने तो इतने साल डॉक्टरी करके सीखा वो अभी देख लेते हैं उसको तो डॉक्टर बनने में कितना समय लगा पच्चीस पैदा होते डॉक्टर बनने लगे थे क्या सर अरे इंटरमीडिएट तो ये मानते हैं सभी को पढ़ना चाहिए तो उतना तो छोड़ो पांच साल पीजी करने में तीन साल एक दो साल इंटरनशिप दस साल में लग गया गाय पालने में कितना समय लगता सीखना तीन महीने आ जाओ एक बार अगर तीन महीने में मेरी की गाय पहचान के ने मारा तो के दिखा दिखा तो मान मैं गाय को पहचान देना तीन महीने में भाई साहब किसी भी काम में उपयोगी होने में एक एक एक निश्चित अच्छी अवधि लगती है है ना जैसे हमको दस साल खेती करते हो गए आज तक हमको नहीं पता की कौन से मौसम में क्या बोलना चाहिए जब आजू बाजू सब बोलते हैं हम भी तुरंत बो देते हैं है सच्ची बात है हम देखते आपने भी निकालो और हमारा काम चल रहा है भैया वो, वो तो बोलती नहीं कुछ भी सीधी मरती है भी बोलती बोलती नहीं है हाँ सीधे भैया अपने को लगता है अचानक कैसे मर गई <coughs> कितनी मर, मर गई यहाँ पे ना पता ही नहीं चल रहा है तो ये समझ में आ जाए कि सब में कोई अगर मूल्यांकन करना सीखेंगे तो वो वो सब किसी विधि से उसमें एक समय लग रहा है मेहनत लग रही है ठीक और सबकी आवश्यकता है गाय की भी आवश्यकता है और बायपास की आवश्यकता है हमको ये ये उल्टा पुलटा बात नहीं कर रहे हैं है ना ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है तो आप है ना खाली आहार अच्छा रखोगे तो कभी बाईपास जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा कुछ नहीं होता आप पूरा व्यायाम करते रहोगे तो कभी बीमारी नहीं पड़ोगे ऐसा थोड़े होता है आप व्यायाम करके बीमारी को थोड़ा आप अपनी स्वस्थता को बना के रख सकते हो कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार पड़ते ही रहते हैं उसकी चिकित्सा के प्रावधान रखने पड़ेगा इसलिए चिकित्सक भी लगेंगे लेकिन ये समझ में आएगा कि अगर ठीक से काम करेंगे आहार ठीक होगा व्यायाम ठीक होगा मानसिकता पहले ठीक होगा तो शायद हम ठीक ठीक पहचान पाएंगे कि कितने हज़ार लोगों में एक डॉक्टर की जरूरत है उसको पहचान पाएंगे कोई कम्पिटिशन नहीं इसमें तो वो भी इतनी मेहनत से बनता है ये भी इतनी मेहनत से बनता है इस प्रकार से दोनों बराबर हो गए अब झंझट नहीं है ठीक तो इस विधि से अब ये ये सोशल मुक्त हो गया हाँ बेटा माइक, इधर इधर, भैया जी एक प्रश्न है कि लागत से कम में यदि आप लोग वस्तु को वो कर रहे हैं सेल कर रहे हैं तो फिर श्रम से जो स्वधन मिल रहा है वो कैसे आएगा हाँ समृद्धि कैसे आएगी हम्म hmm. hmm. जैसे एक माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसके ऐवज में क्या लेती है कुछ लेती है नहीं लेती है ना बच्चा मुस्कुराता रहे मुस्कुराहट लेती है दूध पिलाती है अभी संबंध पूर्वक हो रहा है अभी क्या है यह व्यापार का मतलब है कि जहां पर संबंध नाम की कोई चीज ही नहीं है। और माँ सुखी रहती कि दुखी एक और उदाहरण कर लेते हैं कोई कोई माँ को सुबह नींद खुले और उसको यह समझ में आए कि मेरी रात में नींद ही नहीं खुल पाई सुबह पता चला उसको और उसका बच्चा रात भर जो है ना गीले में सोता रहा वो दुखी होती है कि सुखी है ना और रात में पता लग जाए कि बच्चे ने शुसू कर लिया और अभी टाइम इतना थकी हुई है तो क्या करती है खुद गीले में सो जाती है और बच्चे को सुके में सुला के सुखी रहती है इकोनॉमिक इससे कम हम सुखे इकोनॉमिक्स की बात करें दुखी नहीं करे कहा से सस्टेनेबिलिटी हो समझो धरती में भी ऐसा है एक बीज लेकर वो अनेक बीज लौटाती है हमारा सिद्धांत क्या कहता है एक बीज में कुछ तो उसका बैंक के बैंक चार्जेस लगना चाहिए तो उसको भी कुछ रख लेना चाहिए एक भी जाए फोन भी लुटाया भैया घोड़ा कहां से दोस्ती करेगा खाएगा क्या एक लेकर वो अनेक को लुटाती ये, ये, ये डिजाइन क्या है भैया ये डिजाइन क्या है ये डिजाइन हमको समझना पड़ेगा नेचर का इकोनॉमिक्स हम समझते हैं तो एक लेकर अनेक देने की बात बनी है ना तो उससे तो अपन कम ही दे रहे से चलता है तो इसमें जो ह्यूमन एफर्ट होता है वहां से चलता है है ना हमारे श्रम के घंटे को हम जोड़ ही नहीं रहे हैं उसमें एक सौ दस लीटर में अभी एक सौ दस लीटर जोड़ते तो हमारे कितने लोग हम लगे रहते हैं उसमें उसका कोई श्रम का घंटा हम जोड़े ही नहीं उसमें अभी तो नाइनटी रुपीज हमारी वही कॉस्ट चल रही है जो की दवाई ये वो वो सब मिला के चल रही है एक चीज और नहीं जोड़ी आपने हाँ गाय मर गई ना तो उसकी कॉस्ट हमारी है और मरीज मर गया तो उसकी कॉस्ट मरीज की है डॉक्टर का कुछ नहीं जाने वाला है ठीक बात है आजकल तो गवर्नमेंट टेक केयर करी है इंश्योरेंस इंश्योरेंस आ गया भाई वो अलग मुद्दा है ठीक समृद्धि ऐसी आ रही कि हम ये कर पा रहे हैं दीदी इसकी खुशहाली और कार्यक्रम डाउन नहीं हो रहा कार्यक्रम बढ़ता चला जा रहा है जैसे अभी अभी डिजाइन क्या बना की मैंने आपके साथ कम लिया अधिक दिया तो आप तक क्या पहुंचे खुशहाली पहुंची कि नहीं पहुंची अब आप भी ना ये कोशिश करते हो कि मैं भी कम लूर अधिक दू तो हम दोनों में सामान कुल उतना का उतना ही है धरती में जो सामान उतना थे अब डीलिंग मोड कैसा हो गया आप है ना कम लेकर अधिक देना चाहते हो भैया नहीं और रख लो भैया दीदी आप ले लो जी अरे आप ये खुशहाली है उसका उल्टा उसका उल्टा क्या हो रहा था मेरे को तो तो तो नहीं जी इसे घोड़ा कहां से दोस्ती करेगा खाएगा क्या है ना तो एक तो डीलिंग हमारा गड़बड़ हो गया दूसरा क्या हो गया जैसे ही व्यवहार के लिए सब चीजें होती है हमारे अंदर जो एक्चुअल उत्पादन क्षमता है वो प्रकट होती है एक्चुअल उत्पादन क्षमता हमारी बहुत अधिक है हम दो चार रोटी खा कर लिख लो है ना भ्रमित मानव के बारे में लिखा रहा हूँ मैं तो अभी जागृत मानो के बारे में नहीं लिखा रहा हूँ चार रोटी खा के कल ना एक काम करिएगा जब घर जाओ तो चार रोटी खा के चार घंटे काम करिए रोटी बनाने का और बहुत स्लो स्पीड में बनाओगे तो चार सौ रोटी बनाओगी चार रोटी खाई चार घंटे काम किए चार रोटी बनेगी अभी एक दीदी दौड़ते कूदते भैया आपका फार्मूला फेल हो गया मैंने बोले क्या हो गया मैंने आज करके देख लिया क्या करा है दो ही रोटी खाई थी है ना चार घंटे काम किया साढ़े छह सौ रोटी बने मैंने कहा तुम तो हमारे आगे निकल गई ये इसको समझना पड़ेगा हमको सामान शरीर के लिए चाहिए इसी शरीर के लिए चाहिए ना अब ट्रक क्या चीज है जितना खाता है उसका कई गुना कम काम करता है इसीलिए हम लोग इंडस्ट्री मशीनों के कारण कंगाल हो रहे हैं उनमें जो इनटेक है डिजाइन ऐसा करते हैं आप पढ़ाते हो इनपुट इज ऑलवेज बिगर देन दउटपुट देन यूल लॉस है ना उसके बाद हम बोलते हैं मशीनें हमको समृद्ध कर देंगी आज ट्रक आना आपने अपने, अपने वजन के से कम सामान ले जा रहता है जितना उसका वजन ऐसा हालत हो गया इनका इसका मतलब हम साइंस को नहीं समझ पाए ठीक से टेक्नोलॉजी ठीक से पकड़ में नहीं आ रही है इकोनॉमिक्स तो आया ही नहीं आया इकोनॉमिक्स ठीक से समझ में आते हैं तो आदमी का इतना ताकत फिर नेचुरल साइकिल जो भाई बात कर रहे थे नेचुरल साइकिल के जुड़ो तो एक बीज लेकर हज़ार बीज देती दो हजार तक देती है इन दोनों को मिला दिया क्या करते दीदी कितना छोटा सा काम आदमी के शरीर के लिए काम करना है उसका सिद्धांत इतना सुंदर इसकी कैपेसिटी इतनी है ज़रा सा पानी भी कितना बोलता रहता हूँ मैं है ना उसमें कोई बहुत कहीं का वो दलावा ऐसा नहीं है तो ये समझ में आए कि मानव शरीर का डिज़ाइन इतना खूबसूरत है प्रकृति में व्यवस्था इतनी खूबसूरत है काम करने की नीयत पर प्रॉब्लम था पैसे के लालच में हम काम करना चाहते हैं तो वो हमारे को काम ही समझ में नहीं आते हैं मन ही नहीं लगता जी है ना अभी दोनों को अगर ठीक से बिठा देते हैं तो हम समृद्ध ही समृद्ध होते इतना सामान अभी देखो हमारे कितना सामान है आप बताइए कोई सोचे पैसे कितने आते हैं इसके तो वो हमको नहीं पता हम सामान से समृद्ध होते हैं या पैसे से समृद्ध होते हैं इतना सामान हमारे खुद की अपनी बेकरी कोई राजा की भी नहीं होगी हमारे अपनी खुद की डेयरी राजा के भी नहीं आजकल तो राजा सब कंगाल हो गए है ना हमारे अपना बताए ना अभी क्या क्या चीज़ गिना आपको तो ये सब उत्पादन विधि से साबुन भी यहाँ बन रही है और कितने कम समय में वो रिसर्च भी चालू हो गया उसमें कोई एक दो हमारे भाई हैं बहन है वो रिसर्च करते रहते हैं इसमें ना उनका मन उसमें लगता है उनको लगता है प्रबंधन प्रबोधन करना ठीक बात है जरूरी भी नहीं है अब वो संतुष्ट हो गया तो वो अपना रिसर्च कर रहा है इसमें तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें बन रही बताए इसे आपको आप देखो नीचे जाके भरा पड़ा अब ये सब यहाँ भरा तो हमारे घर में नहीं रखा गया ये सब लोग ले जाते हैं उठा उठा कि हे हमको चाहिए होता है हमको खरीदने की जरूरत नहीं जो कुछ भी हमको सामान चाहिए वो सब विनियम केंद्र में लिखा हो से मिल जाता है और कौन सी क्वालिटी का आज की तारीख में जो रईसों को भी नहीं मिलता वो वाला समृद्धि है कंगाली है समृद्धि है पैसे के टर्म्स में बात करेंगे तो हमारे खर्चे घट गए एकदम पैसे के टर्म्स में क्योंकि इतना सामान तो यही उत्पादन कर रहे हैं उसमें से कुछ विनिमय कर देते हैं ताकि उसके खर्चे चलते रहे जैसे दूध अब दूध में हम अस्सी लीटर दूध हम देते हैं उसमें से हम हमारा ये सब चला देते हैं ठीक और जो कुछ दूध मिल गया खाने को मिल गया वो अलग गाय को वहाँ से मिल गया चारा उगा दिया अब गाय को सेवा हो रही है पूरा चारे की कीमत बैलगाड़ी चला रहे हैं बच्चे दौड़ रहे हैं ये कर रहे हैं वो सब की लागत जोड़ोगे तो वो 110 से क्या और वो आगे निकल जाएगा वो हम जोड़ते ही नहीं हैं ठीक हमारे को तो अस्सी लीटर दूध हमने बेच दिया उससे अधिक हम बेचते नहीं हैं घी बना लिया कुछ घी बेचते हैं ताकि हमारा और आगे काम चल जाए कुछ घी हमारे यहाँ उपयोग में जाता है बच्चा जो है वैसे भी आप बोलते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए तो छाज मक्खन ये सब ये छाज दही सब मिलता ही है इस प्रकार से धीरे धीरे धीरे धीरे ये सब सामान की मात्रा बढ़ने लगी एक्चुअली अभी क्या हो गया था किसी घर में हम जाते हैं कई बार मैं गया एक बार मैं दिल्ली में किसी घर गया वो कहीं चले गए बोले भैया जो लगे खा लेना अब मैं घर में गया तो पूरा किचन तो पूरा भरा है लेकिन उसमें खाने का सामान एक भी नहीं वो सब डब्बे डब्बे डब्बे डब्बे डब्बे रखे हैं पैकेट वाले सब डब पैकेट सामान और एक को भी हमारे को हाथ लगाने की इच्छा नहीं मैं देखा कितना कंगाल हो गया हम खाने का सामान ही नहीं पूरे किचन में और आटा तो रहता ही नहीं है ना अब इस प्रकार की हालत हो गई हमारी और तो ये ये बात हमको समझ में आ गई तो ये तीन स्टेजेस में बढ़ने की बात है ये कोई व्यापार नहीं हो रहा व्यापार का मतलब ही कम है ना हम सोचेंगे कि जब जब ये हो जाएगा तब व्यापार से मुक्त होंगे वो नहीं है आज हमको सिद्धांत समझ में आ जाए और पूर्ण रूप से वहां जाने के लिए अगली कड़ी क्या है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है है ना आखिरी कड़ी पहले पकड़ेंगे ये भी बेवकूफ़ी है आज जो पकड़ना चाहिए वो भी नहीं पकड़ेंगे वो भी मूर्खता ही है तो इसको बहुत जागृतिपूर्वक हम समझ सकते हैं कि आज हम ये काम कर सकते हैं इस विधि से आराम से हम चलते जाते हैं तो पहला मुद्दा क्या बना हमारे में सामाजिकता परिवार का साइज बढ़ना अनिवार्य है ठीक तभी न तो हम ये आपस में इसको विनिमय कर पाएंगे उत्पादन कर पाएंगे नहीं तो नौकर मालिक में फंस जाएंगे काम तो शुरू कर दिया आपने अब आप आपसे बनेगा नहीं ये भाई चले इन्होंने सोचा कि मैं तो अब मेरे को तो पहले वो होना है क्या होना है भी एक काम ले करने लगे गाय ले आए दो करके दिखाओ अब दो गाय लाओगे दोनों कर लगेंगे ठीक अब नौकर आपको मालिक बना देंगे आप भले मत बनना चाहो आप उनका नाम सहयोगी रख देना है नामने यहाँ पर काम शुरू किया हम तो नौकरी करते थे या नौकर रख दिया तो हम पहले शुरू शुरू में पति पत्नी दौड़ दो दौड़ के आते थे काम करने के लिए और हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था ना ये तो।, तो दिन भर काम के बस ये समय हुआ हम गाड़ी में भाग चलो और सब भागो दिन भर वो अपना अलग काम करेंगे हम अपना काम करेंगे पेमेंट करना लोगों के इतना सारा जो भी है और बच्चों को कैसे तो भी दादा दादी के पास छोड़ के भागे यहाँ आते थे फिर यहाँ यहाँ से कुछ करे फिर यहाँ सुबह के फिर यहाँ से भागे और पता लगा कि हम दो और नौकर यहाँ छा हो भैया हमको विरोध की बात नहीं लेकिन अंदर तो चल ही रहा ना तो धीरे धीरे धीरे ना धीर थकान होने लगी थकान कैसे हमको मालूम नहीं पड़ा ऐसा एक दिन क्या हुआ कि मैंने ऐसे बोला यार वर्षा काम करते आज नहीं जाते तो वर्षा में बोले हाँ हाँ आज नहीं जाते मैं रात बस सो नहीं पाया मेरे को ये क्या चक्कर हुआ यार हम तो पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट लेके चले जहाँ जाने का मन नहीं हो हमारा अभी क्यों नहीं हो रहा हमारा ध्यान गया क्या चक्कर हो गया तो हम सहयोगी बोल रहे हैं वो तो हमको मालिक बना दिए उनको तो पैसे चाहिए मैं बोला ये तो डिजाइनिंग फेल हो गया भी आपने गड़बड़ हो गया मामला है ना इसको बदलना पड़ेगा इसमें इस ये विधि से तो अपन चलने वाले नहीं है तुरंत चेंज चेंज जैसे इधर चेंज होता है परिस्थिति फटाफट बदलती है सारा मामला यहाँ अटका बैठा है समा समझ में जैसे ही पता लगा कि एक्चुअली पता लगा कि डिजाइन ये तो हम कुछ और बात कर रहे हैं यहाँ तो कुछ और कह रहे थे ना ये दो हजार की बात है मैं बोला ये ये कुछ ये ये गड़बड़ हो गया इसमें उसको बदले तो फट से परिस्थिति बदली सारे नौकर भागे भाग नहीं फिर उनको एक बज गया वो हमारे रिश्तेदारी था दूर के हमारे पापा जी के कोई बुआ का बेटा ही था है ना और वो बार बार बोलता था मैं तो भाई हूँ मैंने कहा देख भाई होना चाहता है बोले हाँ मैं तो तनखा तरीकल से बंद साल डेढ़ साल दो साल तक वो जूझा मेरे को भी यहाँ परिवार जैसे जिन्हें मैंने कहा देख इसका मतलब तनख्वाह नहीं मिलेगी फाइनली देखो नौकर कभी भी अपग्रेड नहीं हो है ना उसके बच्चों को सब करने के बाद भी लोगों ने देखा ही फाइनली वो भागा ही जिस दिन वो भागा मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ और इतने सारे काम वो करता था हम लोग नहीं करते थे अरे हमने कहा जब इतना हुआ तो इसका भी कुछ ना कुछ होगा ही और आज देखिए हम लोग यहाँ पर करीब करीब नौकर मुकते हैं है ना ये जो खाली रोटी वोटी बनाने शिविरों के समय में जो अधिक एकदम एक्सेसिव रोटी बनाने की बात है उसके लिए कोई यंत्र ढूंढ लेंगे थोड़े दिन में तो ये ये समझ में आ जाए <coughs> क्या समझ में आ गया कि सारा का सारा सामाजिकता के साथ न्याय के साथ स्वांबन की बात हो रही है पेड़ भरने की पेड़ भरने की कोई नई विधियों की बात नहीं कर रहे ठीक है तो आज हाँ जीवन किराया लेना कल सुबह ले ले अभी बढ़ाएं आगे टाइम तो हो गया आपका ये वाला पूरा हो गया इसको पूरा कर लेते हैं हाँ इसको पूरा कर ले थोड़ा थोड़ा है ज्यादा नहीं है ये स्वाधन हो गया नहीं नहीं ठीक है ये स्वनारी स्वपुरुष ये क्या चीज है ये जीवन क्रिया में काम चल रहा है आपके आपको लग रहा है जीवन सुन रहा है इसको तो जीवन क्रिया में ही काम हो रहा है <laughs> चित्त में ही क्रिया हो रही है समझने की स्व नारी स्वपुरुष ये क्या चीज है चरित्र में स्वनारी स्वपुरुष क्या चीज है हाय रे हाय हाँ माय हस्बैंड एंड माय माय वाइफ एंड माय हस्बैंड उसको हम सोनारी रहे हैं तो क्या दूसरे के हस्बैंड दूसरे के वाइफ को सोनारी रहे हैं वो भी नहीं है स्त्री पुरुष दो तरह के शरीर हैं प्राकृतिक हैं तो ये हमको समझ में आ गया कि दोनों ही जो शरीर हैं ये प्राकृतिक है ये ना तो भोगने के लिए और न ही लड़ने के लिए तो पहले ये मानसिकता स्पष्ट होना है पहला घाट कि ये शरीर एक साधन है और स्त्री पुरुष होना है किसी व्यवस्था के एंगल से है व्यवस्था का एंगल मतलब वही होगा कि और शरीर परंपरा बनी रहे उसके लिए है और परिवार परंपरा बनी रहे उसमें स्त्री पुरुष का रोल है क्योंकि आगे भी जो भी माना होंगे कोई स्त्री होगा कोई पुरुष होगा स्त्री स्त्री के साथ अदाकार करता ही है। है ना आचरण को परिभाषित करने के लिए पुरुष पुरुष के साथ आचरण के लिए परिभाषित करने के लिए समझने में दोनों समान उस समझ को प्रकट करने के लिए दोनों के आचरण में एक एक की बात बनती है जीवन में कोई स्त्री पुरुष नहीं है जीवन सब में समान इसीलिए समझ में समान किंतु शरीर में भेद रहता है वो प्राकृतिक कारणों से और आगे चल के व्यवस्था के कारणों से तो hmm! आज भी ये अलग है कल भी अलग रहता है तो स्त्री पुरुष में है है ना स्त्री स्त्री के साथ अदाकार करता है पुरुष पुरुष के साथ अदाकार करेगा ठीक तो ये स्त्री पुरुष शरीर में अगर भिन्नता है तो इसको समझना पड़ेगा इसको सम्मान करना पड़ेगा आपने तो ये भोगने के लिए लड़ने के लिए नहीं ये तो हमको स्पष्ट हो गया चरित्र की बात है ही तो चरित्र में यदि स्वनारी में भी यदि भोगने की प्रवृत्ति है तो चरित्र में दोष है जिस भी पुरुष में यदि स्त्री को लेकर भोगने की बना हुआ है कभी भी उनके बीच में संबंध ठीक ही नहीं हो सकते हैं। और कभी भी उस पत्नी को अपने पति पे डाउट से वो मुक्त तो रह ही नहीं सकती है क्योंकि उसको दिखता है कि आप मेरे को मानव नहीं मानते हो तो किसी को भी मानव नहीं मानोगे वहीं से खिड़की लगी हुई है सेम वाइस वर्षा है तो स्त्री पुरुष अगर पति पत्नी के रूप में भी जी रहे हैं तो भोगने के लिए नहीं है इसको तो बहुत ठीक से समझ ही सकते हैं उसकी कोई उपयोगिता है ये चरित्र का मुद्दा है आप देखो एक तो लोग बोलते हैं तो चरित्र में बहुत डाउट है भाई डाउट होने का केवल और केवल कारण यही है कि आपस में वो एक दूसरे को किस प्रकार देख रहे हैं ठीक हो गई बात ये ये बात ठीक समझ में आती है तो चरित्र में शरीर को साधन के रूप में देखना और स्त्री के रूप में भी देख पाना और पुरुष के रूप में देख पाना तो स्त्री एक साधन शरीर है तो उसके साथ किस प्रकार शिष्टतापूर्वक हमको व्यक्त होना चाहिए और पुरुष एक साधन है तो उसके साथ हमको किस प्रकार शिष्टतापूर्वक व्यक्त होना चाहिए इसकी परंपरा हमको खड़ी करने की अभी जरूरत है ये चरित्र विधि से परंपरा है ये हमको ठीक से समझ में आने की बात है समझ में आता है अब आया मुद्दा कि ये चरित्र में देखेंगे तो अब दो तरीके से बातें हैं कि हमको इस शरीर के दबाव से भी मुक्त होना शरीर में एक संवेदना भी है जो कि प्राकृतिक है है ना अब उसको अगर देखेंगे तो प्राकृतिक उद्देश्य देखो तो एक ही घर में जो भाई बहन बच्चे जो पैदा होते हैं उनके आपस में शरीर के लेकर उनको कोई मान्यता नहीं है, है ना नेचुरली भी नहीं है ठीक दूसरा है कि दूसरे जो महिलाएं हैं उनको भी किस प्रकार से हम देख पा रहे हैं पुरुष हैं उनको किस प्रकार देख पाए तो वहां से भी हमारा आकर्षण का जो बात है वो खत्म हो ये चरित्र का मुद्दा यदि वो आकर्षण बना रहता है हम अपने में गिल्ट में जीते हैं उसका दबाव रहता है और इसीलिए फिर कोई परिवार खड़ा नहीं होता है और कोई परिवार समूह तो बनेगा ही नहीं क्योंकि अगर इसी पर डाउट रहेगा तो ना तो कोई परिवार खड़ा होगा परिवार खड़ा नहीं होगा तो परिवार समूह खड़ा हो ही नहीं सकता तो गांव-गांव की बात तो छोड़ो आप तो तो विश्व परिवार कभी खड़ा ही नहीं होगा तो चरित्र की स्पष्टता मतलब स्त्री पुरुष के दबाव से मुक्त होकर जी ठीक अब उसमें क्या निकल गया कि यदि व्यवस्था विधि से विवाह विवाह विवाह व्यक्तिगत कार्यक्रम है कि पारिवारिक कार्यक्रम पारिवारिक कार्यक्रम है दीदी दी बताओ सामाजिक कार्यक्रम क्या मतलब समाज का क्या मतलब था व्यवस्था तो विवाह संबंध व्यवस्था के अर्थ में तो व्यवस्था अगर बोलेगी जो गांव में कोई बच्चे रहेंगे उनको व्यवस्था बोलेगी इसकी शादी कर दो उसकी शादी कर दें सबकी शादी हो जरूरी नहीं है ये बात समझ में आती है क्योंकि शादी पारिवारिक कार्यक्रम नहीं है शादी व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है शादी व्यवस्थागत कार्यक्रम है तो ग्राम एक समाज में फिर ये तय होता है कि किसकी शादी होना है किसकी नहीं होना है ना और कहाँ होना है समाज से होना है इस प्रकार से तो उतनी हमारी मानसिकता तैयार हो तो हो हो तो हो तो क्या होगा हो वो होगा ठीक अब विधिवत जो भी अब क्या हो गया कि जब तक मानव जाति को हम इस शरीर मूलक प्रवृत्तियों से बाहर नहीं देखेंगे तब तक पति पत्नी में भी हम हम इसको ठीक से सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे जब पत्नी और पति दो जी रहे हैं तो मैंने बताया वो व्यक्तिगत मामला नहीं है एक के सामने पूरी मानो जाती खड़ी है इसके सामने पूरी माना जाती है ठीक छोटा सा मॉडल है लेकिन ये मॉडल इतना गहरा है यदि तो इसमें पूरा मूल्यांकन शरीर मूलक विधि से है तब तो जाकर क्या बात बनी उसको इस पर भरोसा नहीं हो ही नहीं सकता क्या करोगे आप तो ये ये विधि से बात बनी तो शरीर के दबाव से मुक्त होकर जी पाने की योग्यता आ जाना मानव को मानव के रूप में पहचान पाना संबंध स्पष्ट हो ना जैसे किसी भी एक काल में अभी हम यहां बैठे हैं हमारे सब में कोई बीच में संबंध है या नहीं इस समय है ही तो इस समय यदि कोई संबंध है तो इसको आज ही नाम देना पड़ेगा और आज नाम देंगे तो आज उसका दायित्व तो करते पहचान में आएगा उसको निभेंगे तो चलेंगे कल को नाम बदल जाए तो तो क्या कहेंगे तो क्या कहेंगे धोखा नाम बदल गया आप नाम बदलते क्या के लिए हो या तो धोखा दिया था या धोखा देना है नहीं ये जो फेक आईडी बना के आप इंटरनेट पे चैटिंग करते हो तो कह के लिए करते है? या तो धोखा देना है या धोखा दे के आयो इस से बात बनी तो ये अगर हमको समझ में आ जाए तो ये एक आवश्यक मुद्दा है सामाजिकता में क्योंकि अगर ये मुद्दा ठीक नहीं है चरित्र के तीन भाग हैं है ना तो विधिवत विवाह विधि से स्वनारी स्वपुरुष की पहचान होना का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उतनी पहचान होना इसका मतलब है कि शेष सभी के साथ भी पहचान होगी तो शेष सभी के साथ पहचान पहले होनी है या पहले यह होनी है पहले वो हो नहीं तो अभी आप यदि अपने आप को पुरुष मान के जीते हो आप ये अपने आप को महिला मान के जीते हो तो क्या हमारे में उस प्रकार का समानता पूर्वक जीने की बात बनती है जैसे मैंने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी हो जाने पर ही बॉर्डर सेफ है ठीक इसी प्रकार से समानता के साथ संबंध को पहचानते हुए भी शरीर भी एक वस्तु है बीच में प्राकृतिक तो इस शरीर के साथ भी शिष्टताओं को प्रकट कर पाना वो भी तभी ये सेफ है इसको इग्नोर करके नहीं कि हम तो आप बराबरी में जीने लगे तो कोई इसको है ना एक वास्तविकता है उस वास्तविकताओं के साथ उस प्रकार की शिष्टताओं को देखने की जरूरत है उसको पहचानने की जरूरत है समझने की जरूरत है अगर ऐसा चलते हैं अगर ऐसा चल पाते हैं तो ये एक मुद्दा बना चरित्र का ठीक हो गया ये हम क्या समझ रहे थे क्यों समझ रहे थे ये क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में आपका कोई कंडक्ट है ये पूरा कार्यक्रम सफल कैसे होने वाला है आप इस कंडक्ट को चल, पे चलते रहिए ये काम अपने आप अप सफल होने वाली बात है ये होने वाला बात है है ना समझना तो है ही लेकिन वो आपको खेलना तो फुटबॉल में इंटरनेशनल फीफा में ना आपको जीतना है लेकिन आपका कंडक्ट क्या होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा तो कैसे चलेगा तो ठीक उसी प्रकार से अखंड समाज सार्व व्यवस्था के लिए मूल हमारा कंडक्ट क्या होगा उसको हम समझ रहे याद है ना सबको इसी प्रकार से क्या चीज बना दयापूर्ण कार्य व्यवहार व्यवहार और कार्य दया का मतलब क्या होता है हमारे व्यवहार से हमारे और कार्य व्यवहार के लिए तो हमारे व्यवहार से है ना दूसरे को क्योंकि तो दूसरे तरफ देख रहे हैं? दूसरों को विचार होने के लिए सहयोग हो उनको अटक जाए कोई चीज तो गड़बड़ हो गया इसी को दूसरी भाषा में कहें तो पारदर्शिता क्या है ये क्या हो गया ये पारदर्शिता का मतलब ही हुआ कि क्वेश्चनेबल हो गया एनीबडी कैन आस्क यू हैव टू आंसर ये समझ में आया क्या हो गया ठंड लग रही बंद कर दिए स्पीकर चालू है, ठीक है तो क्या समझ में आया हमारे व्यवहार कार्य के आइसोलेशन में हो रहा ऐसा नहीं है हम जो कुछ भी कर रहे हैं जैसा भी बताएं लोग देख ही रहे हैं बच्चे आपके देखी रहे हैं तो उससे उनको क्या प्रेरणा मिल रही तो प्रेरणा तो मिल ही रही है अब आप देखो आपका प्रभाव क्या है आपका प्रभाव सार्थकता की दिशा में है निर्थकता की दिशा में है है ना रूपपत बल धन की दिशा में जा रहा है उपयोगिता की दिशा में जा रहा है इसको विकल्प को पहचानी है उसके साथ देखेंगे तो तो दूसरों को विचारपूर्ण होने में सहयोग हो जाए हमारे व्यवहार से कार्य से उसके लिए जरूरी है कि पारदर्शिता मेरे पास तो कहीं से पटांग पैसे आ रहे हैं और हम यहाँ खड़े होकर कुछ बात कर रहे हैं ठीक तो पारदर्शी आपने पूछ लिया आपका खर्चा कैसे चलता है तो हमने कह दिया कि प्रकृति में व्यवस्था है चल ही जाता है भाई अब ये क्या हो गया भाई प्रकृति वैसा तेरा चलता है मेरा क्यों नहीं चलता है अब ये इससे तो सहयोग नहीं मिलेगा ना तो भले ही आपका कैसा भी चलता हो आप बताओ ना कैसे चलता है अभी और आगे ये भी बताओ कि ये ठीक नहीं है मैं इसके लिए क्या करना चाहता हूँ उसके लिए करता भी हूँ कि नहीं करता हूँ एक बार में तो हो जाएगा बात की आप करना चाहते हुआ? हो गया साल बर फिर मिले फिर भी वही है तो आप तो कुछ ही नहीं इसमें तो इसमें कुछ नहीं किया तो आप पारदर्शी नहीं हो आप ईमानदार नहीं हो तो दूसरे को प्रेरणा नहीं है तो समाजिक तक मैं अटकन हो गया ठीक है कि नहीं मैं जैसे यही हूं और बीच बीच में बोर्ड के पीछे जाके वापस आ जाऊं थोड़ा-थोड़ा देर में बोर्ड के पीछे जाके वापस आ जाओ तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा ना क्यों दीदी हर आधे घंटे के बाद एक चक्कर मार के वहाँ से हम पीछे से तो आप बहुत जल्दी समझ पाओगे आपको कुछ सुना देगा आप ये देखोगे आखिर करता क्या वहाँ जाके ठीक है कि नहीं तब क्या निकला पारदर्शी होना की जरूरी हो गया जो कुछ भी हम सोच पा रहे हैं उसको बता पा रहे हैं जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं उसको बता पा रहे हैं क्या कमी है उसको भी हम पहचान पा रहे हैं और आगे की योजना क्या है वो बता पा रहे हैं और योजना का मतलब ये नहीं होता कि योजना ही खाली उस योजना के अर्थ में हम क्या कर पा रहे हैं इस प्रकार से चलेंगे तो वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और वो सामाजिकता बनी रहेगी इस प्रकार से चीजें आगे चलेंगी चलेंगे इसको बोला चरित्र ये चरित्र का भाग हो गया ठीक है, थी? है ये बात तीन में स्वधन स्वनारी और दयापूर्ण कार्य व्यवहार ठीक है ना हाँ एक आदमी ने बोला ट्रांसपेरेंसी समझ के सर बोले बोले क्या हुआ बोले, मैं आज दारू आया था ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है नहीं व्यवस्था को लेकर के जो काम हो रहा है, उसके बारे में कोई भी कुछ भी अगर आप मेरे बारे में भी पूछोगे ना आप क्या सोच रहे है इसमें आप ऐसा क्यों कर रहे हो तो जो मेरे को लग रहा है मैं जैसा हूँ वैसा आपको बताऊंगा कि और ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी तो आगे क्या करना चाहता वो भी बताऊंगा और ऐसे क्यों कर पा रहे हो वो भी बताऊंगा जो है जैसा है मतलब उसमें कोई प्रभावित करने के मुद्दा नहीं है जो है वो बताएंगे अभी यहाँ से वो, वो कट जाता है प्रभावित करने वाला चरित्र ठीक नहीं है यदि प्रभावित करने जा रहे हो तो हाँ, बेटा माइक दो मेरी पर्सनल दुविधा है तो तो इसलिए पूछ रही ऐसा करने के लिए वो कोई कोई जजमेंट नहीं नहीं होना या कोई उसको अपने को नीचा नहीं मानना उससे कैसे आप छूटे दीदी देखो आवश्यकता किस बात की है पहले ये समझ में आना जरूरी आपके चाहत चाहते छूट मतलब छूटने क्या कार्यक्रम निकलना है छूटते तो चले जाएंगे आगे आगे तो कोई आपकी मौलिक चाहत है उसको आप पहले दौड़ते हो कि मेरे बस ये शिविर करके मेरे को ये पकड़ में जाएगी मैं सुखी हो जाऊँगा यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पर तो और बताते देते आगे जाओ वो दी कहाँ तक आपको अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था लटक गया मामला सुख वहाँ चला गया दूसरी तरफ से सुख को पकड़ने गए तो अनुभव में चला गया तीसरी तरफ से सुख पकड़ने गए तो वो समृद्धि में चला गया ये तो फैल गया अब इस फैलने के बाद नहीं अभी कहाँ कम्प्लीट हो ये सब फैलने के बाद कुछ मेरा अपना कोई उपयोगिता बना इस सब इस, इसके बीच में समझ आई कोई कार्यक्रम बना देखिए जिस दिन लिख लो लाइन में आपके सभी कार्यक्रम में असफलता का केवल और केवल एक ही कारण है वो है आप बता रहे हैं ने? आगे बता रहे हैं आपके सुखी होने में व्यवस्था में जीने में समृद्ध होने में कोई यदि कोई बाधा है तो केवल केवल और केवल आप ही हो अब तो, अब ना अब इस सब बात होने के बाद तो अब आपके ऊपर आएगा मामला अब तक तो क्लीन चिट लेके घर से घर से आए थे आप यहां से क्लीन चिट लेके थोड़ी जाने वाले आप कैसे इसी से छूटने की बात बनती थी। एक्चुअली हम तो चाहते हैं पहले से भी कि हम मिलजुल के लेकिन मिलजुल कर रहे हैं बिना काम चलेगा का नहीं और मिलजुल मिलने जुलने में हमारा ही प्रवृत्ति बाधा है जिस दिन आपके लक्ष्य में आपकी कोई प्रवृत्ति बाधा दिख जाती है उसी का नाम प्रवृत्ति का परिमार्जन है उसके बाद वो गायब हो जाएगी जिस दिन आपके लक्ष्य में आपकी ही कोई पूर्व प्रवृत्ति बाधा है ये पहचान में आ जाती है उस दिन के बाद वो प्रवृत्ति सरेंडर हो है पहचान में आने पर वो सरेंडर हम करते हैं हो जाती है, करता नहीं पड़ता इसको हम जो चाहते हैं वो घटित इतना सब करने के बाद भी नहीं हो रहा इसका मतलब मेरे में अब मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे में क्या चीज में कमी आ गई तो हमको मिल जाता है कि ये कारण से ये गड़बड़ हो रहा है हम सामने वाले में गड़बड़ नहीं देख रहे हैं अभी तो अपन उल्टा करते हैं कि सामने वाले में गड़बड़ देखने जाते हैं, हैं अब बात बदल गई स्व केंद्रित होगी ना तो एक आदमी की ताकत कितनी बड़ी चीज होती है विश्व परिवार तक एक आदमी की ताकत एक आदमी यदि उस प्रकार से मूल्य चरित्र नीति में जी जाएगा तो विश्व परिवार बनना ही बनना है क्या बोल रहे हैं बनना ही बनना है एक आदमी की ताकत इतना है प्रोवाइडेड उसका शरीर का आयु रहना चाहिए तो अगर उतना उतना उतना उतना नहीं बन पा रहा है है इसका मतलब कोई कोई प्रवृत्ति हमारी उसमें जितनी जितनी प्रवृत्तियां हमको पहचान जाती उतना, उतना, उतना। विलय होता जाता है, एक है हाँ बताइए का का प्रपोजल अपने पास है, है, है, तो तो ही प्रवृत्ति परिमार्जन होगा, नहीं तो वो प्रवृत्तियां फिर आदर्शवाद यार बहुत बहुत अच्छी बात बात ये ये अब अच्छा साहब कहा जल रही एक मिनट लगेगा उसके बाद जाइए ये बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट बात है प्रश्न रिपीट कर दू है ना प्रश्न ये है कि जैसे हमने कहा कि भई हमारी ही प्रवृत्ति जिस दिन हमारे कार्यक्रम में बाधा दिखी इस कार्यक्रम में उस दिन वो परिमार्जित होती है तो जिस दिन उसमें बैठ के बिल्कुल ठीक बात है तो कब दिखती है वो प्रोवाइडेड ये प्रपोजल अपने को समझ में आ गया और वो कार्यक्रम दिख गया है ना वेयर सर्च एंड जर्नी बिगिनस जर्नी क्या होनी है प्रवृत्तियों का परिमार्जन ही जर्नी है तो कब हो रहा है तो प्रोवाइडेड ये हमने को ये इसके साथ जुड़ा हुआ बात है देखिए एक छोटी सी बात है जिसके लिए बुला लिया आपको उसके लिए क्षमा चाहते हैं हमारी जो अभी प्रवृत्तियाँ हैं दुष्प्रवृत्तियाँ शिक्षा और व्यवस्था में हमारे वही टूल रहे हैं आज हम जो कुछ भी हैं आज हम जो कुछ भी हैं शिक्षा और व्यवस्था का जो अधूरापन हमको मिला है अधूरी शिक्षा अधूरी व्यवस्था में आज हम जो कुछ भी हैं उन दुष्प्रवृत्तियों के कारण ही वट एवर सक्सेस यू है इट इज ऑनलीनली थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली ये दुष्प्रवृत्तियों के कारण हमारा सक्सेस है तो बिल्कुल ठीक करिए आप कि में ही हमारी सफलताओं के कारण बने अव्यवस्था में असफल सफलता क्या है रूपल धन भ्रमित चेतना में बात कर करें ना भ्रमित स्थिति में जो भी हमारा सफलता मिला है वो ऐसे ही स... नहीं मिला सबको ऐसे कहाँ मिलता है भाई जी ये बात समझ में आए तो हम जो कुछ भी कर पाए यदि हम इंडस्ट्री चला पाए आप अच्छे से देखिए यदि हम बिजनेस चला पाए आप अच्छे से देखिए हम कोई बड़ा स्कूल चला लिए बड़ा कुछ कर दिए जी वो सबके पीछे देखोगे तो सारे छल कपट अपन बहुत जल्दी सीखे मैं तो मेरे साथ तो मैं ऐसे देखा ही हूं बाकी आप लोग अपना देखेगा तो हमको लगता है हम जो कुछ भी किए इस प्रपोजल के पहले वो सब पूर्वक ही है ठीक तो वो जाता ही नहीं है उसमें क्योंकि उसके बिना वो काम चलते ही नहीं है चलेगे नहीं बिना चालाकी के आप कोई काम ही नहीं कर सकते जो चालाक नहीं हो पाए किसी कारण से भी है ना उनको देखिए उनका कोई भी काम सक्सेस नहीं हाउस वाइफ में भी डांटे खा रहे हो ऐसा नहीं कि हाउस वाइफ बन के कुछ मतलब सब आदमी डांट खाता है ऐसा नहीं है कई जगह हमने देखा है कि हाउस वाइफ बन के वो खूब डांट लगा रहे हैं ना? है ना न देखो <laughs> क्योंकि ये बाहर चाला के कर पाए लेकिन अंदर वाले ने देख लिया कि तुम कहाँ कहाँ करते हो पकड़ लिया तो पकड़ने पर डांट खाने के बाद बच्चा नहीं कुछ काम है ना तो दिखता ही है तो क्या समझ में आ गया अव्यवस्था में के टूल ये ठीक से समझ लीजिए व्यवस्था में जो टूल थे जिसको हम मानते रहे कि उपयोगी टूल्स उपयोगी लिख देता हूं जब व्यवस्था के नजरिए से देखा गया तो यह दुष्प्रवृत्ति प्रवृत्ति ठीक है जी अब इस दुष्प्रवृत्ति का परिमार्जन व्यवस्था में ही होगा उसी को कह रहा हूँ कि हम व्यवस्था की कामना रखते हैं कि नहीं रखते हैं हमारे अंदर सबके अंदर कामना है कि नहीं चाहते है कि नहीं चाहत है हमको समझ में आ जाए कैसे हो सकता है वो भी हो गया उसके काम पे लग दिए लगने के बाद अब चलने जाते तो सफल नहीं होते क्योंकि ये आड़े आती ये एक एक करके आड़े आती हैं उसको हम पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये आड़े आ गए उस दिन ख़त्म फिर उस दिन ख़त्म इस प्रकार से जर्नी आगे चलती रहती विचार तो आ गया ना आपको पता लग गया विचार तो ये है ऐसा ऐसा है अब अब आ, अपने में अब अपने को भी तो इवॉल्व होना है तो आदमी इवॉल्व हुए बिना थोड़ी ना कुछ वो वो हो जाएगा मतलब अभ्यास क्या चीज है जिसको अभ्यास कर रहे हो क्या चीज है प्रवृत्तियों का परिमार्जन ही अभ्यास है, तो का मतलब वो है। हाँ कौन खत्म करेगा दूसरा नहीं करेगा आपको दिख गया ना जैसे आपको लग गया कि हमको तो अब पूर्वा पूर्व साथ में काम करना है अब साथ में काम करना शुरू किए अब अब एक तो पहले लड़ाई हुई तो पहले तो आप देखने लगे उसके कारण हो रही है है ना कई समय तो इसमें निकल गया आपका फिर बड़े प्यार से कभी ध्यान दिला पाए आपका ध्यान चला गया कि मेरे में भी तो गड़बड़ हो रही है जानबूझ के बोल रही हूँ कि किचन में ये सनसी इधर ही रहना चाहिए है ना मैं अपने हिसाब से किचन चलाना चाहती हूँ इसलिए लड़ाई हो रही है उतना ध्यान गया उस दिन के बाद आप थोड़ा ढीले हो जाते हो वहाँ से और जिससे ढीले होते अच्छा लगता आपको वो परिमार्जन हो गया आगे से फिर नहीं करोगे आप नया तो सुनना आपने सुना नया तो सीखना तो स्किल की बात हो रही है उसको तो छोड़ ही दो सी, समझना सीखने के अंदर हम बात कर रहे हैं सीखने वाला भाग को छोड़ो है ना समझना आपने समझने के स्टेप्स क्या हैं समझना और जीना यही है ना टोटल एंड टू एंड है ना तो अब ये जीने के स्वरूप में आने के लिए समझा जो है उसको तो स्वीकार ठीक है, है अब उसके अकॉर्डिंगली जीने चले कम पड़ गए कम पड़ने का कारण देख रहे हैं तो तब जाके पता चला कि मेरे में ये प्रवृत्ति है फिर मेरे में ये प्रवृत्ति है और फिर वो जैसे ही आपको दिखेगी आप अगली बार नहीं करेंगे खुद को दिख गया तो नहीं करेंगे ऐसे होता है कि ना तो बाकी लोग भी जो अभ्यास कर उनको पता चलता है ठीक है जी इस प्रकार से हो गया नीति भैया एक प्रश्न था हाँ चरित्र वाले में हाँ। अभी जैसे ज्यादातर जगहों पे जो देखने को आ रहा है कि अभी आपने कहा कि भाई स्व नारी के अर्थ में समाज जो तय करेगा उस अर्थ में होगा लेकिन अभी हाँ। ज्यादातर लोग जो हैं स्वयं तय कर रहे हैं और उस विधि से विवाह कर रहे हैं तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे उसका विकल्प चाहिए कैटेगरी क्या है उसका विकल्प चाहिए नहीं मान लीजिए कि वो चयन करके विवाह कर ही लिए हैं हो सकता है कि वो समाज स्वीकार भी रहा होगा हो सकता है ना भी रहा क्लीन चीट। आज के पहले जो गलती किया प्रश्न आएगा ठीक है ना आज के पहले तो जो कुछ गलती हुआ तो वो हमने कराए जरूर है खुद नहीं किया अलग बात है ठीक बात शिक्षा और व्यवस्था में अधूरेपन के कारण सारी गलतियां हैं तो आपको चले जाओ तो शिक्षा और व्यवस्था में अधूरेपन के कारण ये सब गलतियाँ हो रही हैं क्लीन चिट हो गया आज तक आज के बाद करोगे उसके कौन जिम्मेदार मैं हाँ आप मतलब एक लगा ठीक है।, <laughs> है ना ठीक <coughs> होगी बात ये बस दो मिनट में करके वाइंड अप करते समय हो गया बच्चे बोल रहे तन मन धन कुल मिला के अर्थ है नीति क्या होनी है इसकी सुरक्षा होनी कि नहीं, नहीं होनी और इसका सदुपयोग होना है अभी कैसा होना है अपना धन मन धन की सुरक्षा और दूसरे के तन मन धन का क्या फर्क पड़ता है इतना ही है सुरक्षा तो आप करते हो अपने अपने की करते हो दूसरे के नहीं करते हो तो जब दूसरे के नहीं करते हो तो किसी की नहीं हो रही तो नीति आपकी पॉलिसी क्या होना चाहिए तन कोई भी तन हो उसकी सुरक्षा हो कोई भी मन हो किसी का मन घायल ना हो है ना तो मन की सुरक्षा और धन की सुरक्षा किसी का भी धन हो पाकिस्तानी मां आदमी को मार गिराया तो तन की सुरक्षा किया गया उसने अपने हिंदुस्तानी गिराया तो तन की सुरक्षा हुआ क्या नहीं हुआ तो तन की सुरक्षा नहीं हुआ तो मन की नहीं हुआ मन की नहीं हुआ तो तन की नहीं हुआ मन तन की नहीं हुआ धन की कहाँ से हो जाएगी तो हमारा पॉलिसी कैसा होना चाहिए कुछ भी हो जाए तन मन धन की सुरक्षा हो किसी का भी हो अभी ह्यूमन राइट क्या आ रहा है ऐसे तो कह रहे हैं लड़ाई होगी अलग जगह यार लड़ने के लिए अलग कारण नहीं लड़ने के लिए खोजो उस पर लेकिन उसका बंधक नहीं बनाओगे और ये नहीं करोगे और देखो तुरंत अभी छोड़ना पड़ा ना पाकिस्तान को अभी ये सब काफ़ी दबाव आ रहे हैं कि भैया सुरक्षा की बात है मारोगे नहीं आप पकड़ लिया तो मारना नहीं है उसको ऐसा हो गया आजकल वो फाइटर प्लेन से कोई आदमी गिर गया उनके बाउंड्री में तो भी उसको मारना मना है तो इसका मतलब है कि लोगों में इसको इसका ध्यान तो जा रहा है कि कुछ तो कमी हो रही है। <coughs> तो सुरक्षा के साथ सदुपयोग और सदुपयोग के साथ सुरक्षा जैसे सदुपयोग समझ में आया तन का कि नहीं आया आ गया ना हाँ सदुपयोग में सुरक्षा समाई है और सुरक्षा में सदुपयोग समाया हुआ है सुरक्षा सदुपयोग के लिए जैसे आपको आ, आप आपके घर में कुछ पैसा ही है ठीक है जितना उपयोग कर सके कर सक, कर लिया बाकी का सुरक्षा रखा है तो काय के लिए अगर सदुपयोग के लिए तो संग्रह नहीं है और संग्रह के लिए चला गया तो दुरुपयोग में चला गया तो वहां तक तो आप कर ही रहे हो सुरक्षा तो है ना कई तो लोग क्या हो रहे हैं शरीर छोड़ने के बाद भी सुरक्षा करके बैठे हुए ना उसके ऊपर शरीर छूट गया उसके बाद भी बैठे हैं कहानी में बताते रहते ना कि धनगाड़ा था पता लगा कि सांप बन के बैठे उसके ऊपर तो सदुपयोग समझ में नहीं आया ठीक है ये बात इसी में अपना प्राय समझ में आता है अपने के लिए अलग फॉर्मूला है संस्थान की रजय क्या फर्क पड़ता है ठीक है ना क्या फर्क पड़ता है धीरे धीरे समझ में आता है जो आ जाते हैं कई बार उनको भी समझ में नहीं आता कि क्या फर्क पड़ता है। बोलता रहे होगा संस्थान में मतलब तो सरकार ठीक और डिवीज़न आ गया मन में तो मन में सुरक्षा का असुरक्षा अपने आप आने वाला है अगर पूरे के साथ सुरक्षा चलते है तो असुरक्षा की भावना खत्म हो गई इसका सुरक्षा करना है इसका नहीं करना है तो असुरक्षा होगी कि ना तो नीति का मुद्दा है लेकिन ये नीति कहाँ प्रमाणित हो रही है एक बड़े सेटअप में एक डिजाइन में यहां पर जाकर प्रमाणित होती है तो यहां पर यहां तक क्या प्रमाणित हो रहा है चरित्र है तो पूरा मॉडल कंप्लीट कहाँ हो रहा है जाकर जहां पर मूल्य चरित्र नीति का एक वो भी मिनी मॉडल है उसका बड़ा मॉडल कहाँ प्रमाणित हो रहा है राष्ट्र के लेवल पर तो इंटरिम स्टेप तीन है इसमें मतलब जो ये पूरी प्रक्रिया है उसमें घाट इतने हैं एक घाट ये है जो बाबा जी पूरा कर दिए अरे तीन चीज रहे भाई अकेले में नहीं हो रही अनुसंधान के साथ मानवतापूर्ण आचरण के साथ परिवार का एक डिजाइन है ना इसको कह रहे हैं कि पहला घाट है फिर इसमें इंटरिम काम हो रहा है यहाँ जो हम काम कर रहे हैं ये इंटीरियम है ये ये अभी स्टे, ये स्टेबल नहीं हुआ है मतलब जैसे होता है ना एक परमाणु में कुछ इंटीरियम मॉडल आता है प्रजातियों में इंटरीम मॉडल आता है ये एंट्री मॉडल है इसका अगला घाट क्या होता है ये यहाँ पर होता है ये इससे कनेक्ट करने के लिए इससे कनेक्शन के लिए ये काम होना जरूरी था पिछले दस वर्षों में जो भी काम हुआ उसमें जो परिणाम आया उससे उसके आधार पर ये अगली जगह में पहुँच रहे हैं अगर ये काम नहीं किया होता तो कोई कल्पना नहीं थी ये बिल्कुल शेख चिल्ली हुआ लेकिन जो कुछ परिणाम यहाँ पे आए कितने भी विवाद हुए दिक्कतें हुई लोगों का मन नहीं लगा ये हुआ वो हुआ उदारता नहीं श्रम करना नहीं धन को लेकर संग्रह की प्रवृत्ति ये सब को लेकर जो कुछ भी प्रयोग हुआ उसमें जो भी सफलताएं मिली उससे ये प्रयोग आगे की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पर पूरा पढ़ने के बाद ये ये, ये एंट्री में सब और फिर ये एक मॉडल बनने वाला है इस विधि से है हाँ ये बच्चों ने मिटाया तेरह और ये चौदह तो ये तीन घाट हैं जो स्थाई घाट हैं, यहां आने के बाद ये स्थायी हो जाएगा अगर ये यहां नहीं पहुंचा तो ये खत्म हो सकता है और यहां जाने के बाद ये इसमें मर्ज हो जाने के बाद, खत्म नहीं होगा फिर ये ये स्टेबल मॉडल है हाँ बड़े में छोटा समाता ये इस प्रकार से नीतिपूर्वक मूल्यपूर्वक चरित्रपूर्वक हम जीने की बात बोल रहे हैं चीज़ें आगे बढ़ सकती ठीक है भाई समय हो गया धन्यवाद नमस्कार गोष्ठी होगी यथावत समय पर मैं सोचता हूँ कि यहीं पे कर लें या कोई अलग अलग मुद्दे इंटरेस्ट हो आपके महिलाओं के महिलाओं के साथ कैसे पटती है क्या है उसके लिए अलग डिस्कशन करना हो नहीं या समृद्धि के मुद्दे पर करना है तो यहीं करते हैं मिलते हैं साढ़े बजे हमारी तरफ से दो तीन लोग आएँगे हम भी बैठेंगे सुनेंगे क्या बातें होती